सुंदर वातावरण बनता चला जा रहा है सब सुयोग सदते चले जा रहे हैं संतों महापुरुषों के हृदय में भगवती गौ माता के प्रति जो भक्ति का भाव अंतकरण में संचरित होता था वो क्रिया रूप में दिखने लगा है आज हिंदू जगने लगा है आज सत्ता भी परिवर्तित होती दिख रही है और सत्ता के मानस में हिंदुत्व के प्रति सनातन संस्कारों के प्रति भारतीय संस्कृति के प्रति गौ माता के प्रति भक्ति का भाव दिख रहा है कुछ समय की प्रतीक्षा है अब बहुत लंबा समय इंतजार करना नहीं पड़ेगा परंतु मैं एक निवेदन करूं केवल सरकार की ओर आस लगा करके बैठना बुद्धिमत्ता नहीं है हम सभी व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से ग्रामीण अंचल में ग्रामीण स्तर पर अपने घर के स्तर पर सब लोग गौ माता की सेवा के लिए उद्यत हों उद्युक्त तो हों उठ खड़े हो जाए वो दिन दूर नहीं है जो महापुरुषों के संकल्प को साकार होते हुए देखने का अवसर मिलेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर विराजित और हमारे सम्मुख विराजित संत परंपरा के सभी प्रतीक पुरुषों को नमन करते हुए उपस्थित भक्तिमय माताओं को और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को धार्मिक बंधुओं को साधुवाद देते हुए अपनी बाणी को विराम देता हूँ बोलिए गौ माता की श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ में आयोजित इस गो नवरात्रि महामहोत्सव में बहुत से दिव्य संत पधारे हैं और आपके वचनों को सुन के हम कृतार्थ होते हैं समय की मर्यादा है इसलिए सभी संस्कार चैनल के माध्यम से एवं उपस्थित संत वृंद और गोभक्त उपस्थित जनता परम पूज्य द्वाराचार्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुखारविंद से श्री गर्घ संहिता का अधिक से अधिक पान करना चाहती है फिर भी हमारी ऐसी उत्कंठा बनी रहती है कि सभी पधारे हुए संतों के मुखारविंद से हम आशीर्वाद लेवें क्षमा मांगते हुए मैं संतों के श्री चरणों में यह वंदन करते हुए निवेदन करूंगा समय की मर्यादा होने के कारण हम कम से कम समय में आपका आशीर्वचन चाह रहे हैं इसके लिए हमें क्षमा करें अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी श्री आनंद जी महाराज लेटे हनुमान मंदिर त्रिवेणी इलाहाबाद से पधारे हुए श्री चन्नों में कृपया इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान कराए त्रिवेणी संगम लेटे हनुमान मंदिर त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद से आप पधारे हैं पूज्य श्री परम पर श्री सद्गु चरणकमले नमः खंडमंडलाकार व्याति ये नाचरम तत्पदर्शिम ये नस्मे श्रीगुर्वे नम हो परमपिता परमात्मा भक्त वत्सल भगवान आनंद कंद अकारण कर्णा वर्णालय श्रीहरि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं इस दिव्य ओज मय पवित्र भूमि को साष्टांग प्रणाम करते हैं इस दिव्य सभा मंडप पर व्यास स्वरूप व्यास गद्दी पर आसीन वाणी के रसिक व्यास भगवान परम पूज्य राजेंद्रदास जी महाराज के साष्ट चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं इस दिव्य महामंगल स्वर्गलोक का निर्माण करने वाले गौलोक का निर्माण करने वाले संत शिरोमणि दत्त शरणानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं ऐसे दिव्य स्थान पर मंगल संकल्प लेकर के पधारने वाले मेरे गुरु स्वरूप परम पूज्य देवाचार्य गोपाल शरण जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं मंचा सेन गीता मनीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वरूपानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी से पधारे बहुत सरल हृदय परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज विश्वनाथ की नगरी से पधारे और अपनी वाणी से अभी अभी जिन्हें हमें आनंदित किया ऐसे त्रंबकेश्वर चेतन जी महाराज और पूरे विश्व को अपनी आनंदित और ओजमय वाणी से दिशा आस्था और अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से भागवत रस का रसपान कराने वाले हमारे परम मित्र धर्मदेव जी महाराज इस प्रांगण में विद्यमान सभी संत वृंदु के चरणों में प्रणाम करता हूँ भक्तिमती माताओं मर्यादित जीने जीवन को जीने वाले प्रिय बंधुओं परमात्मा की बड़ी कृपा है कैसा सौभाग्य देखने का अवसर मेरे जीवन में आया है मैंने कभी स्वप्न में कल्पना की थी कि कभी गौशाला इतनी विशाल हो तो दृष्टि की सीमा खत्म हो जाए परंतु गौशाला की सीमा कभी खत्म ना हो और आज हृदय से इस बात को कहता हूं परम पूज्य दत्त श्रयनारायण जी महाराज का यह संकल्प उनके द्वारा किया हुआ यह कार्य और उस कार्य में आपका सहयोग इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भारत माता के बीच ही नहीं पूरे विश्व में गाय का संरक्षण होगा और इसी सम्मान के साथ होगा आवश्यकता मात्र इतनी है कि हमारे अंदर कितनी गौभक्ति है मां गाय के प्रति हम कितनी श्रद्धा रखते हैं इस श्रद्धा को दिखाने का एक समय है एक समय था जब कृपात्र जी महाराज के सानिध्य में गौभक्ति दिखी थी और वही कारण है कि आज गीता प्रेस के विशेष अंक गौअंक में अनेकों अन्य अन्य संतों के द्वारा भगवती गाय के ऊपर अत्यधिक साधना करके उनके विषय को इतना विस्तारित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है संस्कार के माध्यम से आज कथा लाइव जा रही है और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र दास जी महाराज को सुनने के लिए बैठी है निश्चित तौर पे मैं पुनः धन्यवाद दूंगा दत्ताश्रय नारायण जी महाराज को कि इस कथा के साथ साथ में आपने संतों का जो समूह सम्मेलन कराया है गोपाल चरण जी महाराज की जो सोच है जो विचार है वो इतने अद्भुत है इसी वजह से आज इतने महात्मा यहाँ बैठे हैं अन्यथा कथाएं इतनी होती महाराज श्री कथाओं के ऊपर में सिर्फ वक्ता के अलावा कोई दिखता नहीं है यहां तक कि जो बिचारे बजाने वाले गाने वाले हैं हमारे ओज में जो गुणवान और ज्ञान के धनी जो गाने बजाने वाले हैं उनको भी नीचे बिठाया जाता है कि मंच पर कोई ना दिखे और यहाँ संतों का प्रेम है पूरा सभा मंडप संतों से भरा है और वैसे ही यहाँ की धरती के लोग हैं बड़े प्यार से बड़ी सेवा से मैं देख रहा हूँ दिन रात लोग भाग भाग करके संतों की सेवा कर रहे हैं माँ गौ की सेवा कर रहे हैं ये सेवा ये सामर्थ्य भगवान की कृपा से ऐसे ही आगे बढ़े गर्ग संहिता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से गौ भक्ति को प्राप्त किया क्योंकि भगवान गर्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के गुरु हैं तो भगवान एक साधारण से ग्वाले को कृष्ण मनाने वाले गर्गाचार्य जी महाराज और उनकी ये दिव्य कथा निसंदेह हमारे मन में इतना प्रेम भरेगी कि कहीं न कहीं भगवती माँ गाय के प्रति माँ गौ के प्रति सुरभि के प्रति इतना विश्वास और इतनी निष्ठा जागृत तो होगी कि किसी सरकार या किसी राज्य मंत्री की आवश्यकता नहीं ये जनमानस ही गाय का संरक्षण के लिए आगे बढ़ करके इसका सहयोग करेगा हम तन मन और धन से परम पूज्य दत्त श्रनारायण जी महाराज के सानिध्य में है जैसा भी आपका निर्देश आदेश हम संतों के प्रति होगा हम महाराज अखाड़ों के संत हैं नागा हैं और आपकी परंपरा में हैं हम दल बल की भाषा ज्यादा समझते हैं हम तो समझते हैं कि आप अगर आदेश करें तो हजारों हजारों संतों के बीच में एक कुंभ मां सुरभि के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ की राजधानी की ओर लगाया जाए और ये इसका मतलब यह नहीं कि ये ये कुंभ लगाने का तात्पर्य है, ये ये संतों का समूह बनाने का तात्पर्य है किसी सरकार को डराना है या किसी सरकार के विपक्ष में कोई काम करना है हमने तो बहुत प्रयत्न किए संतों ने बड़े प्रयत्न किए तब जाकर के ऐसे धर्मवीर भारत की भूमि पर नेता और सेवक बनकर के भारत की राजगद्दी पे बैठे हैं परंतु आवश्यकता इस बात की है कि माँ गाय आपके लिए कितनी उपयोगी है कुत्ता कितना उपयोगी है आप समझते हैं आज देखिए ना पढ़े लिखे लोग सुबह सुबह अपने डोगी को लेकर के भागते हैं और वो गांव की जनता वो पुराने लोग कितने अनपढ़ थे कहीं स्कूल नहीं देखी कोई कॉलेज नहीं देखा कोई डिग्री नहीं थी उसके बाद भी सवेरे उठकर के गाय के दर्शन करते थे हमारे गुरुजी आज भी कहते हैं कि सुबह उठो पहला काम मगवती गाय को प्रणाम करो और मैं सच बताऊं दत्ता श्रय जी महाराज हम गौशाला चलाते हैं 200 गायों की गौशाला है मुझे लगता था कि हमारी गौशाला बहुत बड़ी है ऐसा मुझे लगता था कि हमारी गौशाला बहुत बड़ी है इलाहाबाद में 200 गायों की गौशाला बहुत बड़ी है लेकिन यहां आने के बाद लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे एक ऐसी भक्ति पूरे विश्व को दिखाने का समय है मैं तो महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आपके नेतृत्व में एक ऐसा ऐतिहासिक सुरभि कुंभ लगे जिसके अंदर में भक्त और संत सबके सब पद यात्रा करते हुए इसी भूमि से या जहां आप निश्चित करें उस भूमि से पद यात्रा करते हुए राजधानी की ओर हम चलें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमारे लिए मां गाय क्या है गाय की पीड़ा आज देखिए गाय कट रही है लगातार कतलखाने खुले हुए हैं लगातार उसपे काम हो रहे हैं और हम सिर्फ और बोल रहे हैं अब बोलने का काम बंद करें दिखाने का काम शुरू करें एक ऐसा जनसमूह बनाएं जिससे पूरी दुनिया को लगे कि मानव के लिए ह्यूमिनिटी के लिए गाय की कितनी महत्ता है और बिना गाय भारत की कोई पहचान नहीं है जैसे बिना गंगा का कोई अस्तित्व भारत का नहीं है ऐसे गौ माता के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं है उस अस्तित्व को बचाने के लिए एफ की दुकानों को बंद करने के लिए और गोमांस की बिक्री को बंद करने के लिए आपके नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ में भारत की राजधानी में एक सुरभि के सानिध्य में एक बहुत विशाल संतु का समूह भक्तों का समूह गौकुंभ लगा करके ये पूरी दुनिया को मैसेज दे ऐसी मेरी अभिलाषा है आपके चरणों में विनती है मैं पुनः बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आपको वंदन करता हूं भगवती सुर आपको इतना शक्ति और सामर्थ्य दे इतने दीर्घायु आप बने कि आप ऐसे ही गौ सेवा करते रहे और हमारे जैसे संतों को आप मार्गदर्शक करके पथिक बन करके मार्गदर्शन करते रहे इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ओम शांति शांति शांति ओम हमारा सौभाग्य है परम पूज्य सचिव श्रीमंत परशुराम गिरिजी महाराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार से पधारे हैं जोरदार जय के साथ आपका स्वागत कीजिए हमारा सौभाग्य परम पूज्य किशोर दास जी महाराज धरासू उत्तराखंड आप भी पधारे हैं आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं जिन कार्यकर्ताओं का नाम लेता हूँ शीघ्र पधारे श्री किशन जी खत्री हड़ेचा दिनेश जी बालेरा प्रवीण जी पुरोहित पालड़ी मांगीलाल जी खत्री शंकर सिंह जी दुड़ासनी और श्याम जी बजाज सूरत ज्य सचिव श्रीमान परशुराम गिरिजी महाराज श्री पंचदस मखड़ा, अखाड़ा जुना अखाड़ा हरिद्वार का अभिनंदन कराएं और पूज्य रामकिशोर दास जी महाराज श्री रामकिशोर दास जी महाराज धरासू उत्तराखंड आपके स्वागत अभिनंदन के लिए एक घोषणा इक्यावन हजार रुपये हनुमान मल जी जसवंत मल जी सरिया सरदार सहल हाल सूरत और एक ऐसे गोभक्त हैं जिन्होंने पांच लाख रुपए की सेवा की है गोरखपुर से लेकिन वो अपना नाम लेना नहीं चाहते ऐसे गो भक्त के लिए वे जोरदार तालियों से अभिनंदन कराएं अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी विशुदानंद जी आश्रम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य श्री धर्मदेव जी महाराज के श्री चन्नों में इस अवसर पर आप संक्षिप्त में हम गो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कराएं पूज्य धर्मदेव जी महाराज कृष्ण वासुदेवाय हर हे परमात्म हे प्रणत क्लेशनाशय श्री गोविंदय नमो नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गोविंदाय नमो नम गौ माता की परमादरणीय परम श्रद्धेय व्यासपीठा सिंह हमारे पूज्य राजेंद्र राजेंद्रतासी देवाचार्य महाराज मुलुक पीठाधीश्वर के चरण में प्रणाम करते हुए वांगमय स्वरूप को प्रणाम करते हुए इस गौ माता के उस लाल को प्रणाम करते हुए जिन्होंने हमारी गौ माता की भक्ति को वैसे ही जागृत किया जैसे भगवान कृष्ण ने जागृत किया था पूज्यपात महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए हमारे ज्ञानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए जिन्होंने इसे पूरे भार को महाराज जी के कहने मात्र से सारे भार को अपने कंधे पर उठाने वाले श्री गोलोक गोलोकधामवासी गोपाल शरण जी महाराज के चरणों में वंदन करते हो और आप लोगों को भी कहूँगा एक बार जोरदार तलचों का स्वागत करते हो बहुत सारे महापुरुष आए हुए हैं सबके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर कहूँगा सज्जिन्हों यदि स्वरूप को बदलना है तो भगवान के पास जाइए और यदि स्वभाव को बदलना है तो निसंतों के चरणों में आइए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि गोभक्ति क्या होती है मैं नहीं जानता था कि महापुरुष का रूप क्या होता है हां थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना जानता था लेकिन वो सभी लोग करते हैं उनमें ना गौ माता की भक्ति भरी होती और ना भगवान के प्रति समर्पण होता वो तो केवल भगवान को भी एक डॉक्टर मान लेते हैं अपना जब काम बनाना हो तो उसकी शरण में चले गए कार्य पूर्ति हुई उसको छोड़ देते हैं फिर वो ठीक इसी तरह हमारा भी स्वभाव ऐसा ही था लेकिन जब इस महापुरुषों की शरण में आए तब पता चला कि शरणागति किसे कहते हैं स्वभाव कैसे बदला जा सकता है और 2012 तक भी हमारे मन में नहीं था कि गौ सेवा क्या होती है वो तो दत्त शरणारण जी महाराज जैसे महापुरुष का प्रवचन सुना और फिर जाकर के देखा उन चीजों को मैं वृंदावन की भूमि की हर गौशाला में जाकर के देखा महाराज श्री लेकिन इतनी गौों को पीड़ित देखा और भले ही वो बुरा माने लेकिन वो व्यवस्था नहीं देखी जो आज मुझे यहां देखने को मिल रही है क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए दुनिया के हर महापुरुष जो गौशाला खोल करके बैठे हैं या कोई भी सदग्रस्त या कोई भी दुनिया का है एक बार पथमेड़ा आकर के जरूर देखे ये मेरा निवेदन संस्कार चैनल के माध्यम से और हर महापुरुष से यह मैं निवेदन करता हूं कि अपना तो कार्य करे ही करे लेकिन पथमेड़ा गोशाला के सहभागी जरूर बने और आज मैं पहली बार यहां शुरुआत कर रहा हूं गोग्रास के लिए एक लाख रुपए मैं भी थोड़ी सी तो आहुति इसके अंदर डाल रहा हूं लेकिन यह जरूर निवेदन करूंगा कि आप आकर के देखें शास्त्र कहता है इस बात को खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी नया मंजा नया तकिया नया दाना नया पानी अगर तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा जो हम और आप नहीं कर सके वो भगवान करेगा लेकिन जिस काम को भगवान नहीं कर पाते वो व्यक्ति भी या वो हमारा गोपाल भी यदि गैया की शरण में आए तो उसको भी सारी कार्य सिद्धि मिली है कल मैं देखकर के दंग रह गया हमारी स्मृति का पूजन और मेरी आंखों में जरझर आंसू गिर रहे थे और गौ माता किस तरह से आशीर्वाद दे रही थी हर व्यक्ति के चेहरे पर वो हर्षित मुद्रा में देख रहा था उस स्वरूप को देख रहा था तब मैं ये देख पा रहा था कि हमारा भगवान क्यों इतना तंदुरुस्त दुरुस्त रहता था कि हमेशा ही हमारा ठाकुर 16 वर्ष का ही दिखता रहा 125 साल इस धरा पर रहते हुए भी अब मैं ये कैसे कह सकता हूं कि गोपाल 16 साल का ही दिखता रहा हमारे दत्त शरणारण जी के स्वरूप को जब देखा मैं तो समझता था, था कि बहुत बड़े महापुरुष होंगे वो बहुत बहुत बड़ी उम्र होगी उनकी लेकिन आज उनके स्वरूप को उन गइयों के बीच में देखता हूं जैसे मेरा गोपाल खेल खिला रहा हो ऐसा ही स्वरूप मैं पूछ रहा था महाराज जी की उम्र कितनी होगी लेकिन महापुरुष की कभी उम्र को तोला नहीं जाइए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा हे भारत वर्षवाशियो एक बार आओ तुम्हारे देश का ही नाम मां के नाम से है ज्ञान होता है भा ज्योति होती है मां होती है और उसके अंदर लीन रहने वाले को ही भारतवासी कहने का अधिकार है कहलाने का अधिकार है इसलिए असली भारतवासी ये रूप बैठे हैं इसे हमारे देवाचार्य जी महाराज और उधर दत्त शरणानंद जी महाराज असली भारतवासी ये इसलिए मेरा निवेदन सभी से हमारी सनातन संस्कृति को देखता है देखना है तो आइए पथमेड़ा हमारी भारतीय संस्कारों को देखना है तो आइए पथमेड़ा हमारी संस्कृति को सही रूप देना है तो आइए एक बार पतभेड़ा और देखिए अपनी नजरों से देखो देखने में और कहने में बहुत अंतर है करने में और कहने में बहुत अंतर है लेकिन यहां जैसी करनी है जैसी कथनी है वैसी करनी ही है बल्कि यहां कर्म बोलता है और जगह केवल भाषणबाजी होती है लेकिन यहां कर्म बोल रहा यहां है यहां भाषणबाजी नहीं यहां कर्म बोल रहा है और मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी जल्दी से जल्दी एक गओं का गौ हॉस्पिटल बना करके खड़ा करूं और यही देखने के लिए मैं आया हूं, आई वगैरह देखने के लिए आया हूं क्योंकि जी काम चालू हो गया है जब आप वृंदावन पधारें एक बार उस स्वरूप को देखें क्योंकि आठ एक कर जगह ले ली गई है उसकी चार दीवारी भी हो गई है उसमें तीन तीन चार चार टेबल पानी के भी लगा दिए गए हैं और उसमें काम चालू हो उसका हॉस्पिटल वगैरह का काम चालू हो चुका है और महाराज जी के यहाँ जाकर के देखेंगे कैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह बना रखें भगवान ने चाह तो जून तक वो बन करके तैयार हो जाएगा इतना कहते हुए इन महापुरुषों के चरण में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलिए गो माता की इस अवसर पर हमारा अत्यंत ही सौभाग्य है सो नाम धन्य परम पूज्य गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी पधारे हैं कृष्ण कृपा धाम वृंदावन से हम आपके श्री चंडों में वंदन करते हैं इस अवसर पर हम सब गो भक्तों को आप आशीर्वचन प्रदान करें हमें दिशा प्रदान करें किस प्रकार से पूरे देश में गौ हत्या का कलंक मिटे हमारी गाय किसी भी समय भूखी नहीं रहे हमारा किसान गो पालन में लग जाए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एक छोटी सी घोषणा 13201 हजार गो माता की सेवा नागजी, जी वाघमल जी सन ऑफ गुणेश रेवतड़ा दिल्ली संस्कार के माध्यम से कई सारी घोषणाएं हमें प्राप्त हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद श्री रादे, श्री रादे, श्री रादे। नमो ब्रमण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णा गोविंदय नमो केवल एक मिनट के लिए भगवन्ना भावपूर्व गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गैया गो गो की जय जय मैया की जय जय गैया की जै। जै। कि गैया की जय जय मैया की जे जय गैया की जय जय मैया की जय गैया चरैया कैया की जय जय गैया चरैया ैया चरैया कैया की जय जय गैया कनैया कैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सर्वप्रथम यहां इस क्षेत्र के गौभाव से भावित वातावरण को नमन सुरभि मैया को नमन सेवा जिनके रोम रोम में रमी है जिनका भाव है सेवा, जिनका स्वभाव है सेवा, जिनका सद्भाव है सेवा, और यह सब जिनका प्रभाव है सेवा, ऐसे हमारे पूज्य चरण गौ ऋषि महर्षि महाराज श्री दक्षरणानंद जी महाराज के गौ सेवा संकल्प को हृदय से नमन वंदन व्यासपीठ को नमन और व्यासपीठ पर विराजित हमारे परम इसने ही परम आदरणीय सेवा के भावों में सतत समर्पित संकल्पित मलुप पेठाधीश्वर द्वाराचार्य श्री राजेंद्रदास जी महाराज इस संपूर्ण आयोजन के पीछे जिन्होंने अपने भाव को समाहित किया समर्पित किया ऐसे हमारे परम आत्मीय श्रद्धे गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज मंच पर विराजित पूज्य धर्मदेव जी महाराज पूज्य त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज आनंद गिरी जी महाराज पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज और सभी पूज्य चरणों में नमन आप सब इन परम पावन परम पुनीत कार्तिक मास के मंगल में नौर गौ नवरात्रि दिवसों में श्री गर्ग संहिता की बहुत दिव्य कथा पूज्य मलुपीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे हैं जीवन का परम सौभाग्य समझें इसे जीवन का परम लाभ माने इसे कथा कभी श्रवण की जाए कहीं श्रवण की जाए किसी रूप में श्रवण की जाए वह निश्चित रूप से मंगलकारी है कल्याणकारी है लेकिन यह भी सत्य है कि स्थान का अपना प्रभाव होता है कथा किस वाणी से निकल रही है उसका भी अपना प्रभाव होता है और कथा किस लक्ष्य से किस भाव से कही जा रही है उसका भी अपना एक अलग प्रभाव होता है यह सब यदि आप यहाँ बैठकर विचार करें तो आपको निश्चित भीतर एक स्वाभाविक आप्लावन अनुभव होगा कि ऐसे दिव्य वातावरण में खुली प्रकृति और पूर्णतः निष्काम निस्वार्थ भाव से एक लक्ष्य गौ सेवा गौ माता की सेवा ऐसा एक आप्लावित वातावरण और महाराज श्री मलुक पीठाधीश्वर जी के तपहपोतवाणी के द्वारा गर्ग संहिता जैसे पावन ग्रंथ का श्रवण और सन्निधि पूज्य गौ ऋषि महाराज श्री और सभी संतों की निश्चित रूप से जीवन की धन्यता जीवन के दिव्यता गौ सेवा हर दृष्टि से वर्तमान की आवश्यकता है पक्ष कोई भी हो किसी भी रूप में देखें गौ सेवा आज की आवश्यकता है शारीरिक रोगों का निदान यदि देखना है सेवा में अनुभव किया जा सकता है पाया जा सकता है एक आह्वान यहाँ बैठ बैठे हुए सब भक्तों के लिए और आप सब तो निश्चित गौ सेवा भाव से भावित हैं ही लेकिन संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में लाभ ले रहे इस आयोजन का सभी भक्तजनों के लिए एक आह्वान कि आप गौ सेवा का मन बनाएं, आप गौ सेवा का संकल्प करें आप गौ सेवा को अपनी जीवन चर्या में स्वीकारें आप गौ सेवा को अपनी नित्य प्रति की दिनचर्या में स्वीकारें आप निश्चित और निसंदेह यह बात केवल कथनी की नहीं पूज्य मनुक पीठादीश्वर जी के द्वारा गर्ग संहिता कथा के साथ आप ऐसी प्रेरणा निश्चित रूप से नित्य प्रति प्राप्त करते होंगे अनुभव करते होंगे यदि गौ सेवा का संकल्प आप जागृत कर लेंगे गौ सेवा केवल गाय माता की सेवा नहीं गौ सेवा में आप पाएंगे वर्तमान के प्रत्येक समस्या का समाधान गौ सेवा में आप पाएंगे हर शारीरिक रोग का निदान गौ सेवा में आप पाएंगे पारिवारिक सद्भावनाओं का सम्मान गौ सेवा में निश्चित रूप से ये बात राष्ट्र के कर्णधारों के लिए राष्ट्र और प्रत्येक प्रांत में नेतृत्व तो संभाल रहे उन लोगों के लिए जिनको परमात्मा ने यह भाव दिया है यह सम्मान दिया है नेतृत्व तो का उनके लिए यह विशेष रूप से कि आप और तरह के विकास करें अच्छी बात है राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर हो निश्चित रूप से इसमें इसमें हमारा गौरव है अब स्वच्छता का अभियान चलाएं ये निश्चित रूप से आवश्यक है मेरा देश स्वस्थ हो मेरा देश स्वच्छ हो कौन नहीं चाहेगा किसका भाव नहीं इसमें मिलेगा और निश्चित रूप से उस सब में भी हमारा भाव सद्भाव राष्ट्र के कर्णधारों के साथ है हमें प्रसन्नता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत से बाहर जहाँ जहाँ गए भारत के बाहर जाकर हर देश के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने भगवद्गीता भेंट की और ये कहा कि मेरे पास देने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं भारत से आकर और विश्व के पास लेने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है और जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आया उन्होंने उसे भी भगवदगीता प्रदान की ये निश्चित रूप से हम सबके लिए पूरे राष्ट्र के लिए राजनीति से हटकर एक विशेष गौरव की बात है भारत में वर्तमान सरकार के द्वारा निश्चित रूप से गीता की रूप में पहल हुई गंगा के स्वच्छता अभियान के रूप में भी पहल हुई लेकिन व्यासपीठ का भी और सभी संतों का भी राष्ट्र सरकार को ये एक विशेष आह्वान और ये एक विशेष आशीर्वादात्मक संदेश कि आपने गीता की चर्चा की आपके लिए शुभकामनाएं आपने गंगा की चर्चा की आपके लिए विशेष शुभकामनाएं लेकिन गंगा की उत्पत्ति जहां से हुई वो स्थान कौन सा है गौमुख गंगा जहां से प्रकट हुई वह गौमुख है वहां भी गौ माता साथ है गीता प्रगट हुई सर्वो गावो, दोगधा गोपाल नंदना पार्थो वत् सुधीर भोगता दुग्धम गीता मृतम गीता प्रकट हुई सर्वोपनिष्टो गावो उपनिष्ठो की को गाय की संज्ञा दी गई हमारे गोपाल को उस गाय का गोदोहन करने वाले दोगदा ग्वाल की संज्ञा दी गई अर्जुन को बछड़े की संज्ञा दी गई और जो प्राप्त हुआ वह गीता ृत उसे गीता दुग्धामृत की संज्ञा दी गई गंगा प्रकट हुई गौमुख गीता प्रगट हुई सर्वोपनिष्टो गावो और इस आधार पर भारत की सरकार से यह भी इस मंच का गौ नवरात्रि महोत्सव के माध्यम से विशेष संकेत विशेष संदेश विशेष आग्रह और जैसा हमारे पूज्य आनंदगिरि जी महाराज ने संकेत किया कि पूजे गौरीशी गौरीशी जी महाराज एक आह्वान दिल्ली में करें बुरा नहीं अच्छी बात है गाय के लिए आह्वान हो और उस माध्यम से जो भक्तजन जिनकी गौ सेवा भावनाएं भी कहीं ना कहीं सुप्त हैं गुप्त हैं वो कहीं ऊपर की तय पर आए जागृत हो वो निश्चित रूप से अच्छा है लेकिन वर्तमान सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि बिना किसी अभियान के बिना किसी आंदोलन के और बिना संतों के द्वारा किसी विशेष ऐसा कुछ कार्य उस निमित्त से सरकार के लिए किए सरकार बहुत ही शीघ्र ऐसा निर्णय ले जहां गाय नेतृत्व के मुख पर हो जहां गाय नेतृत्व के भावों में हो और जहां गाय पूरे राष्ट्र में वर्तमान में गोहत्या बंदी का तो एक कड़ा कानून बने ही बने उसमें बहुत अधिक विलंब ना हो और हम सबको बहुत अधिक प्रतीक्षा भी अब और ना करनी पड़े सरकार इस विषय में एक शीघ्र ही निर्णय ले और उस निर्णय के साथ साथ जहां भी देश में गौ चरान क्षेत्र हैं उनको भी चिन्हित करके उन्हें भी गौ सेवा में प्रयोग में लाया जाए ऐसा भी सरकारें निश्चित करें क्योंकि कानून बन जाना बहुत अच्छा है आवश्यक है लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी हो कि जो गाये, जो भूमि केवल गाये के नाम की है वो गाये के लिए प्रयोग हो और साथ साथ सरकार की ओर से कुछ ऐसा हो जब बजट तैयार हो जब बजट निश्चित हो वहां गाये के नाम का अंश जब हम बाहर भक्तजनों को कहते हैं जब औरों को कहा जाता है कि आप अपनी आय का इतना अंश गौ माता के लिए सर्वदेव गौ माता में है सर्वदेवों की प्रसन्नता गौ माता में है राष्ट्र की समृद्धि का उत्थान गौ माता में है विश्व का कल्याण गौ माता में है मानवता की मुस्कान गौ माता में है और मेरे गोविंद की कृपा का अधिष्ठान गौ माता में है जब सब कुछ गौ माता में है तो सरकारें भी निश्चित करें कि अपने बजट का जैसे भक्तों के लिए है कि वो अपनी आय का कुछ अंश गाय के लिए निश्चित करें सरकारें भी हर प्रांत की सरकार राष्ट्र की सरकार अपने बजट का कुछ अंश ये देश में बहुत शीघ्र हो हर बजट का कुछ अंश गाय के नाम पे निश्चित हो निर्धारित हो तब कहा गाय इस रूप में एक समस्या के रूप में ली जाएगी और बस इतनी सी बात कहकर के कि गाय किसी भी रूप में समस्या नहीं है गाय तो हर समस्या का समाधान है गाय आस्था तो है ही है लेकिन गाय समाधान है उसे मेरा देश देश का हर वासी हर नागरिक गाय को इसी रूप में स्वीकार करे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ का वातावरण देखकर और विशेष भाव कि जो एक गुप्त नवरात्र गौ नवरात्र संयोग से कल ही पूजन का विशेष दिन गौपाष्टमी कल ही है और जिस ढंग से गौ नवरात्रों को एक नई पहचान गौ भक्तों के लिए राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए पथमेड़ा गौधाम ने और इस मनोरमा गौ तीर्थ नंद गांव ने जो इस गुप्त नवरात्रों को एक नई पहचान गौ नवरात्रों के रूप में पूरे विश्व को दी है वो वास्तव में स्तुत्य है वंदनीय है अभिनंदनीय है ये एक नई पहचान के रूप में व्यासपीठ को नमन करते हुए और महाराज श्री गौरी गौरीषि जी महाराज के गौ सेवा संकल्प को नमन करते हुए और उनका ये संकल्प किस रूप में आगे जन जन की प्रेरणा बन रहा है और अधिक कोई भी देश का व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसमें प्रेरणा न जगे इस भाव को नमन वंदन करते हुए और पूज्य गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के यहां इस आयोजन के साथ सद्भाव को वंदन करते हुए सभी संत चरणों में नमन करते हुए वाणी को विश्राम ओम श्य संतों के इस आह्वान को भारतवर्ष की पुण्य धरा को गो हत्या के कलंक से मुक्त करने के लिए आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया ऐसा लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी प्रत्येक गोमाता परम आदरणीय पद पर स्थापित होकर और हम सब भारतवासियों को आशीर्वाद आशिर, आशीर्वाद प्रदान करेगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऋषि जी शर्मा हारमोनियम वादक बसंत जी बांसुरी वादक से निवेदन अपना एक भजन प्रस्तुत करें और उसके तुरंत बाद पूज्य ब्रज बिहारी शरण जी महाराज आंगल भाषा में हमें आशीर्वाद देंगे भगवान की सो मेरे So, my dear. कृष्णो भजे हम कुंजगामिनो सुखदौराधिष्णो भजेहम कुंजगायमेन यदाननंद नियमानंदम कृष्णम वंदे जगदुरु श्री सद्गुचमभ्यो नमो नम जय गोमाता जय गो, गो प भगवत् सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपा की की की की और भगवान भगवान बिहारी महाराज जय जय हारीहारी भ्री सुर गौ माता अगैन बिफोर parpujya swami siddhat sarananand ji and offering again and again my obeisances to the most illustrious sant i think who is alive at the moment in india in whose every word sparkles the knowledge of vedavyasthi himself and in whose every action of his daily life we can see the glimmer of all of the saints of india before bowing again and again before param pujya sri mulukpita dhiswar ji maharaj to our own sri satguru dev ji maharaj and to all of the sansadarsat both above us and below us to each and every one of the vaishnavs and all of the go bhakts here assembled to listen to shri garga uh, shri garg samhita katha to each and every one of you jai go mata jai gopal jai jai sri radhe shyam i'm very conscious of the fact that it's now 11:30 and we only have two days of katha left and i would personally love to here mere antar se ichcha hai ki bhag ji ke shri muksh mein bhagwan shri radha krishna ke ka vivah ka prasang ka shravan karu jaane se purv isliye i will only speak for 3 minutes in those 3 minutes i hope to tell you exactly what happened in yesterday's katha we know bhagwan shri radha krishna maraji explained time and time again That Bhagavan Sri Radha Krishna are that form of Param Brahma Paramatma, which are eternal, They are not subject to any sort of birth or decay. Yet, for the sake of their devotees, Bhaktet Chayopatye Sucintevigrahad, this Vakya of Bhagavan Shrinivardha Bhagavan, he says that for the sake of the devotees, in accordance with their desires, Bhagavan will take an incarnation and come. so it happened that during dwapar yuga treta yuga bhagwan kaymas bhagwan shri ram and krishna according to the desires of those devotees yesterday we had great fun we enjoyed the badhai the utsavs the janmotsavs of bhagwan not only shri bhagwan shri radha krishna but also bhagwan shri baladev ji uh, bhagavati ma shri yogmaya ji we enjoyed all of those appearance days yesterday the only thing I would like to say today, before we hand over to Shri Sadguru Devji Maharaj, and then to listen to the Shrimad uh, Garud Samhita Katha, sometimes, especially to our viewers who are looking on the TV via Sanskar Channel, we get confused that yes, there are so many sons sit on stage, but at the same time, we have announcements going on that so many lakh rupees, so many thousand rupees, so many lakh rupees, so thousand rupee. So there are many people I know, even in the West, I am told many often, uh, very often, that it seems very incongruous that we have on one side Teagmurti Sant Mahapurosh and on the other side we have Rupee Alakh or Crore Alakh or Croreka Goshta. So, what is the reason when we are involved in such a pure, holy, and sanctified? task as increasing ga seva the knowledge of ga seva the feelings of devotion to go mata across the universe not only this bharat bhumi but across the world then in my personal and humble opinion even though i have a very big allergy jo hindi mein allergy kehte i have a big allergic reaction to anything to do with money still for the sake of go mata i do believe it is a very good thing that we announce those people who have given their hard earned money for the sake of go mata it is very important that we do so why if we go to the house of these of wonderful people who work hard and they earn their business uh, they have their business and earn lots of money even if we go to a house where there is not so much money still when we look at their car when we look at their laptop we will ask them how much did your bmw cost How much did your Apple Mac cost? How much did your iPhone cost? We always ask how much those things are worth. We have an intrinsic desire as human beings to know how much something is worth so that we can also aspire to attain that level of not only understanding but that level of enjoyment. Similarly with Gaumata seva, with the service to the sake of Gaumata, it is important that we understand exactly how much number 1 how much it costs i was reading on the board outside here today that 18 lakh rupiya every day goes just for gomata's food so if on every day that is being broadcast through sanskar tv if devotees names are mentioned along with the dan the charity that they are doing in order for to fulfill gomata's daily need for food here then there is no big problem indeed this is a praiseworthy task that they are doing and all of these people who give charity should be thanked with our greatest hearts <clears throat> having said so much today bhagwan shri krishna bhagwan shri radha krishna's leelas i am very very very very thirsty to hear these leelas as are each and every one of us here सो हैंड ओवर टू व जी महाराज एंड देन टू परम पूज्य श्री पीठाधीता इस अवसर पर हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज सिरो से भी पधारे हैं आपके आशीर्वाद चुनने की हमें बहुत इच्छा है लेकिन आज समय भाव के कारण आपका हम प्रवचन का लाभ आपके आशीर्वाद का लाभ आने वाले दिनों में हम लेंगे अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज पूज्य गोलोकधाम वाले महाराज जी के श्री चरणों में इस अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान कराएं राधा राधास्विणी निकुञ्जस्थम् गुरुरूपं सदा भजे गोविंद गोकुलानंदम गोपाल गोपवल्लभम राधिका सहितं बंदे हारुदर्शन महाज्वालाकोटिूर्यसम प्रभा अज्ञानीरांधा विष्णुर्माग प्रदर्शय श्रीमदंस सरभ्य स्तनकाक मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरमपरा Shri Radha sharanam mama Shri Krishna sharanam mama Shri Radha sharanam mama Shri Krishna sharanam mama Shri Radha sharanam mama Shri Krishna sharanam mama Shri Radha Char... sharanam verstehen... mama Shri Krishna sharanam mama Shri, fridge... dunci... Shri, Charana... Shri, Shri Krishna sharanam mama Shriози... श्री हरि शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री हरि शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम गौमाता शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम गौमाता शरणं मम गौमाता शरणं मम गौमाता शरणं mam gopa saranam mama gopa saranam prabhu shri hari sharanam mama shri hari sharanam mama shri hari sharanam mama shri hari sharanam mama shri hari sharanam mama govind sharanam mama gopala saranam गोविंदशरण मम गोपालशकृष्णशरण मम श्री, श्री राधाशर सब प्राणियों के प्राणाधार प्राणेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता वृंदावन बिहारी श्री गोलोक विहारी निकुंज बिहारी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सुदर्शन चक्र अवतार जगत गुरु भगवान श्री नम्बारकाचार्य समस्त आचार्य रसिक सिद्ध गुरुजनों के चरणों में प्रणाम परम श्रद्धे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन इस गौ माता के गौ वत्स ऋषि परम श्रद्धेय महाराजश्री एवं मंडुकपीठ वाले परम श्रद्धेय महाराज श्री मेरे दाहिनी ओर विराजमान गौ और गीता के परम भक्त श्री कृष्ण धाम वाले महाराज जी एवं मेरे आत्मस्वरूप आयु में बड़े भजनानंदी पर मित्र भाव रखने वाले परम संत गौतमेश्वर महादेव के स्थानाधिपति परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज एवं जगन्नाथपुरी से पधारे हुए हमारे मंच की शोभा मौन में रह कर के नित्य उपासना करने वाले क्रियायोगी स्वामी जी महाराज तथा हमारे युवा संत कुंभ मेला में अखाड़ों का मार्गदर्शन करने वाले युवा जो अभी अभी दिल्ली तक कुंभ लगाने की संकल्प हम सब लोगों को जगाने वाले तेजस्वी प्रवक्ता स्वामी आनंदिर जी महाराज एवं वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी से पधारे हुए श्री त्रंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज एवं आज के युवा वर्ग में विशेष करके हमारे हरियाणा प्रांत को बहुत भक्तिभाव में जागृत करने वाले स्वामी धर्मदेव जी महाराज और अखाड़े के स्वामी परशुरामगिरि जी महाराज स्वामी श्री दास जी महाराज उत्तराखंड से पधारे हुए और राधे राधे के नाम से मधुर संकीर्तन कराने वाले हमारे वृंदावन के बनबारी जी एवं वृंदावन के आए हुए हमारे रासाचार्य जो हमारे बैठे हुए हैं और मंच पर विराजमान सभी विद्वत मंडली सम्मुख विराजमान भजनानंदी संत जो हम जैसे बालकों को वहीं से बैठकर के आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे संतजनों को प्रणाम करते हुए गोलोक परिकर के सभी भक्त समुदाय इस गोधाम के इस परिपेक्ष में आप सभी विराजमान भक्त मातृशक्ति हो मैं अधिक समय नहीं लूँगा समय बहुत पहले ब्रजबिहारी सरण जी ने कहा कि बहुत समय अधिक हो गया है इन्होंने अपने आंगल भाषा के प्रवचन को भी संक्षेप कर दिया हम सब लोगों का अभिष्ट तो ठाकुर जी के दिव्य गोलोकधाम की कथा गोलोकखंड की कथा और श्री गर्गाचार्य महाराज की द्वारा लिखित गर्ग संगीता के ही भाव श्रवण करने के हैं प्रभु के प्रेमियों स्वामी आनंद गिरिजी ने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए कि आज के प्राणी पढ़े लिखे जो एजुकेटेड और मौलिक विचार वाले लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह कुत्ते के दर्शन करते हैं कुत्ते की विकृति को गंदगी को उठाना स्वाभाविक लगता है उन लोगों को पर गौ माता के पास चले जाएं गोबर के पास चले जाएं उस सुगंधि से हमारे कैंसर की बीमारियों को दूर करने की शक्ति है गौ माता के मूत्र में को साफ करने की शक्ति है गोमूत्र नियमित पान करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है हमारा लीवर का जो फंक्शन है व्यवस्थित रहता है और उस सुगंधी को आज के लोग कह देते हैं दुर्गंधी है मैं नाम नहीं लूंगा मंचेस्टर में एक हमारे बहुत अच्छे शिष्य है ब्राह्मण परिवार के तो उनके यहां बालक का जन्म हुआ महाराज जी तो वो कहने लेंगे महाराज जी आप घर में आकर के आशीर्वाद दीजिए बच्चे को बड़े दिनों के बाद पुत्र हुआ मैंने कहा भाई देखो अब भारत में हो तो देसी गाय मिले यहाँ आसपास गौशाला के लिए हाँ जी यहाँ की गौशाला पर लाल गाय है काली भी गाय है मैंने कहा चलो गोमूत्र और गोबर ले आओ तो आप थोड़ा छिड़क देना आप अपनी बहू को दूर ही रखना हम आकर के पुष्प दे देंगे चरणामृत और तुलसी दे देंगे शीर्वाद हो जाएगा वो बुजुर्ग माता मान गई कहते महाराज बहुत ठीक है तो उनके बेटे ने बहत्तर साल की बूढ़ी माता को बहुत अच्छी बोलबो गाड़ी दी बोलबो गाड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है यहाँ भारतवर्ष में भी आ गई है बोलबो गाड़ी में वो गो माता का गोमूत्र और गोबर जो इंग्लैंड की गो माता वहां के लिए उनके लिए बहुत अब आकरणात्मंदना स्त्रेय कुछ ना होने से तो कुछ सी ठीक है दूध तो दे रही है गो माता है चलो वो ले आई लड़के ने कहा कि मां मैंने तेरे को दो दिन पहले गा, गाड़ी प्रेजेंट की है बोलबो कि मैं चलाना चाहता हूं तो दो घंटे के बाद ये चलाने ले गया तो लड़का कहता मां तेरी गाड़ी में तो मैंने बहुत अच्छा परफ्यूम रखा था ये पोटी की गंध कैसे आ रही है पोटी की पोटी कहते हैं शरीर की भी विकृति की तो मां ने कहा कि देखो गुरु आने वाले हैं गुरु ने कहा कि गोमूत्र और गोबर ला करके तुम घर में थोड़ा छीट दोगे तो गुरुजी आ जाएंगे क्योंकि अभी घर में सूतक है अब हम लोग की परंपरा हमारे पूज सदगुरुदेव भगवान स्वामी कर्पात्र जी महाराज के कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ में अध्ययन किए हुए थे नरबर में वो संस्कार थे लड़के ने कहा कि अरे माँ तू पोटी लेके आई काव की पोटी लेके आई तो उसने स्पेशल जाकर के स्प्रे करवाया कि वो निकली अब उन लड़कों को उन बच्चों को जो वहां जन्मे हुए हैं उन लोगों को क्या पता चले हमारे ब्रजबिहारी शरण जी जैसे लोग जो आंगल भाषा में समझा सकते हैं गौ माता की महिमा क्या है आज वेबसाइड में कंप्यूटर में हर वस्तु है पर हमारे नई उम्र के बच्चे जानना नहीं चाहते इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ब्रज बिहारी शरण जी जैसे युवा और बच्चे भी प्रबुद्ध हों हमारे यहां इस गोधाम में पिछली बार हम आए महाराज जी के साथ में बैठे बच्चों के साथ वार्तालाप की जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उनको आंगल भाषा का भी ज्ञान हो तो आज के जो हाई फाई शहरों में रहने वाले जो बड़े परिवारों के लड़के जो हिंदी में बात नहीं करते हैं महाराज आज आप लोग जहाज में चलते हैं यदि हिंदी में आप जल मांग लो तो एयर होस्टेज भी मुंह बिगाड़ करके कहेंगे कि हिंदी बोलने कहां से आएगा इसका स्टेटस क्या है हमारे हिंदुस्तान के जहाज हमारे हिंदुस्तान में रेल फर्स्ट क्लास में जाओ वहां यदि आप अंग्रेजी में बोलो तो स्टेटस है कहने का अभिप्राय कि ठीक है हम उस भाषा को भी आदर देते हैं उसकी स्तुति नहीं परंतु तो आज भी हमारी मानसिकता यह है हम अपने भारतीय भाषा गौ माता इसके प्रति सचेत नहीं है यहां तथा जो जो संतों के अनुयाई हैं महाराज जी के अनुयाई हैं मैं तो एक ही बात मंच से कहना चाहता हूं जितने यहां पर अभिमंच में बैठे हुए संत महापुरुष हैं अपने अपने सभी अनुयायियों को कह दें कि तुम लोग क्या गौ माता का लालन पालन करते हो रोज गौग्रास निकालते हो यदि करते हो तो हम तुम्हारे यहां प्रसाद लेंगे हम तभी तुम्हारे यहां गुरु पूर्णिमा का तिलक स्वीकार करेंगे यदि यह मंच पर बैठे हुए सभी संत कहते तो आज गौ रक्षा का आंदोलन गौ हत्या की स्थिति पूर्णतः सक्षम हो जाएगी पूर्णता पूर्णतः हत्या की स्थिति बंद हो जाएगी इसलिए हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं गोलोक परिवार गोलोक बिहार जी की कृपा से मां नर्मदा की यात्रा में श्री गोरुवत्स महाराज जी और मलुकपीठ वाले महाराज जी हम सब लोग साथ थे ये उपकर ब्रह्म बना गर्ग संगीता की कथा दिल्ली में होनी थी और गोधाम आज नंदक ग्राम पथमेड़ा में हो रही है इसका श्रेय ठाकुर जी ने गोलोक परिवार के भक्तों को दिया परंतु तो कर आप ही लोग रहे गोलोक परिवार के भक्त तो मुठ्ठी भर आए परंतु तो आप लोग तो बहुत हैं परंतु इसकी एक परंपरा पड़ गई कि कोई संत अपने भक्तों को अपने ठाकुर जी के सेवकों को लेकर के आया तो यह परंपरा जो गो नवरात्रि चलाने की है यह परंपरा अब आज से नीम पड़ गई मैं प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि गीता गौ गो, और गोमुख अभी, अभी महाराज ने गोमुख की बात की हमारे त्रुणकेश्वर जी महाराज कह रहे थे आनंदगी जी कह रहे थे तो इसलिए गकार का बड़ा समावेश है स्वामी ज्ञानानंद जी ज्ञा भी गकार का उच्चारण पहले आता है इसलिए गीता गोविंद और गौ माता तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले गो नवरात्रि में हमारे गीता मनीष जी महाराज अपने गीता परिवार को लेकर के या गीता ज्ञान यज्ञ यहां पर करें हम सब लोग संतों लोग आएंगे क्योंकि महाराज जी की बहुत पहुंच है बहुत भक्त हैं हमारे पंजाब में हरियाणा में और उसके साथ हमारी त्रिवेणी के बहन तानंद जी महाराज लेटे हुए हनुमान जी ये भी बड़े पावरफुल महात्मा है महाराज देश विदेश में बहुत प्रचार है कभी मैं पता करता हूं कभी थाईलैंड में कथा कर रहे हैं कभी अमेरिका में कर रहे हैं ऐसे युवा संघ जैसे हमारे करपाती जी महाराज के परंपरा में चलने वाले त्रिंबकेश्वर जी महाराज है हमारे धर्मदेव जी है ये सब संत बारी बारी से एक एक बार यहां पर गौ नवरात्रि में अपने सेवकों को लेकर के आए तो हमारे गौशाला के लिए हमारी गौ माता के लिए जब हम सब संत एक मत होंगे यहां कुंभ लगे फिर हमारे अखाड़े के संत जैसे कह रहे थे हम लोग कुंभ लगाएंगे फिर तो दिल्ली हम लोग को प्रेम से बुलाएंगे फिर वहां पर गीता ज्ञान गंगा और संकीर्तन और गीता का स्वाध्याय वहां के मंत्री वहां का पार्लियामेंट सब आएंगे क्योंकि इस समय हमारी अनुकूलता है आज तक हमारे कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो गंगा जी की आरती करे गीता भेट करे जैसे महाराज जी ने कहा तो इसलिए हमें बड़ी उम्मीद है इस समय सरकार से कि हमारे सनातन धर्मावलंबी और गौ और गोविंद गंगा की उपासना करने वाली सरकार है क्योंकि हमारी अपनी सरकार है सरकार पहले भी थी परंतु धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष कह करके यदि अकेले में महाराज मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी वाले बहुत भक्त आते हैं हमारी चुनाव में विजय हो इसके लिए महाराज कोई महामृत्युंजय जाप करा रहा है कोई पार्टी का से मंच में कहेंगे हम जातिवादी को नहीं जानते हम पशु मानते हैं गौ माता को पशु कहते हैं अरे गौ माता और कोई पशु है जो दूध देने वाली एक संत ने महाराज रिसर्च किया गुरुकुल कांगड़ी में वो संत अभी भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं हर समाज के एक लड़के को उन्होंने भैंस का दूध पिलाया और एक लड़के को उन्होंने बढ़िया देसी गौ की माता के दूध को पान कराया दोनों को सुबह चार बजे उठा करके संध्या बंदन में लगा अब जो भैंस का दूध पिया हुआ है वो संध्या वंदन करते करते ओम ओम आज का स्वाह चक्षता वो कहे महाराज सो जाए एक बार तो सूर्य अर्घ्य दे रहा था उपस्थान कर रहा था उसी समय सूख गया किस लिए उसने भैंस का दूध पिया होता भैंस का दूध तो भैंस ही बनाएगी आलसी बनाएगी और कीचड़ में लूटना सिखाएगी और गौ माता का दूध पीने वाला एकदम प्रखुर गुरुजी ने आवाज दी ब्रह्मचारी कल कहा गुरु गुरुजी वो वो दूध का परिणाम प्रभु के प्रेमियों इसलिए आज संत एक मंच पर बैठे हैं मैं संतों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं हम संत कुंभ लगाते हैं कुंभ का मतलब है एकता पुरानी आ, आ, आ, अपना गजेंद्र की कथा है और ये भागवत की कथा गजेंद्र और ग्रह की और उसी तरह से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसके पीछे कुंभई है अमृत कुंभ पर इसका मतलब यह है पहले समय में रेलगाड़िया नहीं थी जहाज नहीं थे तो सब संत एकत्रित हर साल साल के बाद, से साल के बाद, बाद से एकत्र पूर्ण कुंभ में विचार करते थे किस प्रांत में गौ माता के प्रति अत्याचार हो रहा है किस प्रांत में मिले लोग हमारे सनातन धर्म पर आघात कर रहे हैं किस प्रांत में हमारे शास्त्र और पुराण भूज में लिखे हुए वेद जलाए जा रहे हैं वहां वहां संत लोग धर्माचार्य शंकराचार्य वैष्णवाचार्य निर्णय करते थे कि वहां वहां पर अच्छा प्रबुद्ध प्रवक्ता जा करके प्रचार प्रसार करे यह कुंभ का स्वरूप था अब कुंभ में महाराज किसका बड़ा होदा है किसके ऊपर छत्र ज्यादा चढ़ता है हैं किसका बढ़िया हाथी है किसका चांदी का होदा बड़ा महाराज क्षमा करें कई संत लोग बुरा मान जाएंगे मैं उनमें नहीं हूँ महाराज मंडलेश्वर भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं कहने का अभिप्राय ऐसा प्रदर्शन रह गया है खूब अन्नदान हो और कुंभ में खूब गौ सेवा हो वो तो आनंद आता है पर इसलिए मंच में बैठ करके कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं पर ये हृदय का दर्द है जितना कुंभ में हमारे धर्माचार्य अपने शिष्यों से सेवा जो ना धन वहां पर अपव्यय होता है अन्य सेवा में लगे संतों की सेवा में लगे संतों को वस्त्र वितरित हो उसके अलावा जितना भी फिजूल खर्ची है वो यदि धर्माचार्य प्रत्येक कुंभ का द्रव्य यदि सेवा में लगे तो हमारे इस गौशाला का जो ऋण है 18 करोड़ या 22 करोड़ वो मुक्त तो हो जाए क्या जरूरत है उस स्थिति में इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है हम थोड़े कर्कश बोल जाते हैं सभी आप क्षमा करें पर यह कटुसत्य है कुंभों में जितना व्यय होता है हमारे धर्माचार्य अपने अपने शिष्यों को कहें कि सीमित सेवा करो अन्नदान करो और वो सारी सेवा जहां जहां पर गौशाला है जिन गौ माताओं को चारा नहीं प्राप्त हो रहा है और ध्यान रखिए पूरे विश्व की गावो विश्व मातर क्या हिंदू सनातन धर्मावलंबियों की गौ माता क्या क्रिश्चियन दूत नहीं पीते हैं क्या हमारे मुस्लिम भाई दूध नहीं पीते हैं कौन सा ऐसा धर्म वाला है जो गौ का दूध नहीं पीता है सभी दूध पीते हैं तो क्या सनातन धर्मावलंबियों की गौ माता सबकी गौ माता है इसलिए हमारे उपनिषद ने संतों ने कहा गावो विश्व माता रहा विश्व की माता है और गौ माता के बराबर पुष्ट और स्वादिष्ट दूध रबड़ी और बंगाल में देखिए रसगुल्ला सबसे बढ़िया गौ माता के दूध का है देसी गौ माता के दूध का रसगुल्ला बढ़िया बनता है बताइए इसलिए बहुत भाव है कल परसों फिर चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इन संतों के विचारों को श्रवण करके आप सब भक्त लोग साथ देंगे तभी ये संत हम लोग ऊपर बैठे क्योंकि आप लोगों ने ऊपर हम लोगों को बिठाया है आप लोग जैसे कहते हैं जमींदार है और हम लोग तो चौकीदार है चौकी में बैठे हैं स्वामी जी महाराज कहा करते थे आप लोगों ने हम लोगों को सनातन धर्म का प्रहरी चौकीदार बनाया है चौकीदार तो समय समय पर आपको चौंकाने वाली बात करता रहता है संत यही चौंकाती वाली बात कहते हैं आप ले चेतें यही चौंकाने वाली बात है सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरा मा सर्वे भद्राणी पश्चिंतु माँ कर्षित श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री निम्बार्क भगवान की जय, समस्त आचार्य गुरुजनों की श्री गर्गाचार्य महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय, और हमारे विचारों को क्रियान्वित करने वाले आप सभी भक्तों की जय, पूज्य महाराज जी ने हमारा आह्वान किया हम सब लोग संतों के आह्वान में अपना आह्वान आहूत करेंगे तो गौ माता के निश्चित रूप से अत्यंत प्रेम भाव से सेवा होगी पूज्य ब्रह्मचारी ब्रज बिहारी शरण जी महाराज ने अपने उद्बोधन में ऐसा बताया कि इस एक स्थान पे जो सेवा आवश्यकता है प्रतिदिन की 18 लाख रुपए है मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ऐसे कुल मिला के पांच बड़े स्थान हैं और 66 छोटे स्थान हैं और उन सबकी मिल के प्रतिदिन की सेवा करीब 40 लाख रुपए प्रतिदिन की आवश्यकता है आप सब लोग उधार भाव से समाज के सहयोग से यह सारा अभियान संचालित हो रहा है आप सभी उदार मन से इस परम महायज्ञ में आहुति अवश्य प्रदान करेंगे अब मैं सीधे निवेदन करूंगा परम पूज्य मलुक पीठा जगत गुरु द्वाराचार्य जी पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्री चरणों में हम सब गो भक्तों को संस्कार चैनल के दर्शकों को परम पावन श्री गर्ग संहिता का वाचन कराकर कृत करावे पूज्य श्री चंद्रा वागीय वदने लक्ष्मी से यस्य चक्षस यद तम नृसिहम भजे विश्वसग विसर्गादि नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम तथ प्रहलाद नारद पुंडरीका नारदुंडरीका व्यांबरीश न शुकशौनकर्जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्या परम भागवताकुभ्युुभ्य पतिता नाम पति पावेभ्यो वैष्णवे नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु गुरचतुर्ना बपुे इनकेंद विज नाराण नमस्कृत नरम नरोत्तमं देवी ततो सरस्वती व्या जय मुदीर यद विश्व जगत्स्थवंगम तेनु शिसा भूत मातरं भूतभव्यतरम नमो गोभ्य श्रीमती सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नम पंच गुत्पन्ना मध्यम दधसा मध्ये तो ये दिव्य नमो नमः बहुले संगे यकुभ क्षेम च सख्ये वही भूयसी यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्स शतक्रतोज्रधर ये भूयश्च या विष्णुपिवशोचा पथे स्थितासह नारदेन प्रकुवते सर्वस मंत्रेणतेनावंदे तय वै विच्य पापक कर्मण लोका नवानों पुंदर गवा फ फल चंद्रमसोद्युति मंत्र पठे तो यसुगोष्ठ मध्ये न ते पापम भोक सहस्रने से लोक श्री श्री नमः नमः श्री शीसूरभ्य नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नमः नमः श्री श्री नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री श्री श्री नमः नमः त्रिशूरभ्यय नम त्रिशूरभव्यय नम त्रिशूरव्य नम त्रिशूलभ्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरभव्यय नम श्रीसूलव्यय नम श्रीसूरभव्य नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्य म श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरम्य नम श्रीसूरभ्य नम श्री नमः नम श्रीसूरभ्य नमः शीरभ्य नम नमः नम श्रीसूरभ्य नमः नमः श्री श्रीसुर नमः श्री सुलभ्य नमः श्री सुलभ्य नमः श्री सुलभ्य नम श्रीसूलभ्य नम श्रीसूलभ्य भ्य नमः श्री नमः सुरभ्य नम नमः श्री श्रीसूरभ्यय Hey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 You're my only one. अखिल गोवंश की श्री श्रीपथमेड़ा गोधाम की श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की श्री गो नवरात्रि महामहोत्सव की यज्ञेश्वरी जगद अधास्त्री श्री गौ माता की श्री समृद्धि माता की श्री करुणा माता की श्री अक्षया माता की श्री बहुला माता की श्री समंगा माता की श्री अकुतोभया माता की श्री क्षेमा माता की श्री सख्या माता की श्री भूयसी माता की श्री सर्वसहा माता की अखिल गोवंश की सनातन धर्म की महर्षि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की देवर्षि श्री नारद जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्य चरणन की श्री मदाद्य शंकराचार्य भगवान की मदाद्य वल्लभाचार्य महाप्रभु की श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की श्री मदाद्य मध्वाचार्य जी महाराज की श्री मदाद्य श्री विष्णु स्वामी जी महाराज की श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त पूर्वाचार्य चरणन की परम गोभ श्री रामचंद्र वीर जी की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम श्रद्धे गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी की समस्त गोभक्त पूर्वाचारी ऋषि मुनि महात्माओं की श्री महाराज जी की सब संतन की सब विप्रन की जय जय श्रीरा हरिशरण जय गोमाता जयगोपाल अनंतकोटिब्रह्मायक पर्रह्म असंख्येय्यान कल्याणगुणगणनिलय हेय प्रत्यनीकवांछाक भक्त भक्तवत्सल वत्सल श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी की परमाराध्या पूजया गो माता के चरणों में उसके अखिल वंश के चरणों में दंडवत प्रणति निवे, निवेदन पुरस्तर पूज्य श्री गोलोक धाम्बाले महाराज जी पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम्बाले महाराज जी पूज्य श्री सीहोरवाले महाराज जी श्री जगन्नाथ पुरी वाले महाराज जी एवं श्री बनबारी लाल जी और हमारे गुरु भाई पूज्य श्री रामकिशोरदास जी महाराज इधर विराजमान परम धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ पूज्य श्री त्रंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज और हमारे परम स्नेही परम श्रद्धे पूज्य श्री आचार्य धर्मदेव जी महाराज अभी कुछ समय पूर्व ही मिलन नेम शारण्य की पावन धरती पर हुआ था और श्री मां अमृता आनंद अमृत आनंदमयी माता के परिकर साधक जी परम श्रद्धे परम रसिक श्री बाबा श्री महाराज जी आदि सभी पूज्य संतों के चरणों में साधर वंदन करते हैं बारह से ऊपर हो गया है थोड़ी देर कथा होगी दो बजे तक का ही समय है आज श्री ब्रज बिहारी शरण जी ने कहा ठाकुर जी के विवाह की बात और कल तो जन्म हुआ है हमारे वृंदावन के रसोपासकों को ब्याह की बहुत जल्दी रहती कल जन्म भयो आज ब्याह कल श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी ने ऐसा अद्भुत ग्वाल मंडली का दृश्य यहाँ उपस्थित कर दिया कि इस मनोरमा गोलोक महातीर्थ में बिल्कुल यही लग रहा था महाराज जी के बिल्कुल साक्षात ठाकुर जी के सखा सब दधिकांदो महोत्सव मना रहे हैं कल पूज्य बाबा भी अवस्था से वृद्ध नहीं रहे कल बाबा भी किशोर अवस्था के ठाकुर जी के ग्वाल हो गए कल बाबा भी नृत्य कर रहे थे वाह यही आनंद है कथा सत्संग आप सब प्रेमी हैं श्रवण करते ही रहते हैं उत्सव महोत्सवों में उपस्थित होने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो संत दर्शन का लाभ है और यह लाभ पूजिया गोमाता की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है संपूर्ण मानव जाति को से रहित करने का और उन्हें संगठित करने का एकमात्र सरलतम और श्रेष्ठतम साधन है गो संरक्षण गो संवर्धन अभी यही बात पूर्व वक्ता महानुभावों ने कही ही। सारी समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी कह रहे थे गाय समस्या नहीं समाधान है आज विश्व में जो भी वैश्विक स्तर पर जो गंभीर समस्याएं हैं जिनका समाधान वर्तमान के बुद्धि जीवी वर्ग के लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है उन सारी समस्याओं की जड़ है रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि और गोमाता की सर्वोपरि महिमा जो है वो यही है यह रजोगुण और तमोगुण को निवृत्त करती है यह विशुद्ध सत्व का पुंज है विशुद्ध सत्व का स्वरूप है और आप लोग केवल स्मरण करा रहे हैं स्मारे न तो शिक्षय भगवान के प्राकट्य के समय देव माता की जो स्तुति है यही विशुद्ध सत्व तब धाम शांतम तेजोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम तो जो लक्षण भगवान के संबंध में भगवान की जन्मदात्री माता देवकी स्तुति करते हुए कह रही हैं, वे सबके सब, सब लक्षण पूजा गोमाता में घटित होते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है निश्चित बात यह है कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा गो स्वरूप में हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए हमें कृतार्थ करने के लिए कृपा पूर्वक हमारे सन्मुख उपस्थित है हम पहचान नहीं पा रहे इस सौभाग्य को ले लेना चाहिए इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए आज पूज्य बाबा कह रहे थे गो परिक्रमा के समय कि यहां के संपूर्ण वातावरण में अत्यंत सात्विकता है इतने गणमान्य पूज्य संतों को देखकर हमारा हृदय बहुत प्रफुल्लित और आनंदित है हम गो माता की ओर से महाराज जी की ओर से पतमेड़ा मनोरमा गोलोक महातीर्थ की ओर से सभी भक्त परिकर की ओर से यहाँ विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रतिवर्ष तो कृपा करने ही है गो पर और आपके चरणों में प्रार्थना आप और भी अपने इष्ट मित्र जो संत हैं उन सबको भी कृपा पूर्वक यहाँ लाएँ क्योंकि यह एक प्रेरणा स्थली है यहाँ आने पर एक प्रेरणा प्राप्त होती है आचार्य श्री धर्मदेव जी महाराज बहुत सुंदर गोवंश की चिकित्सा के लिए एक चिकित्सा मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं और बड़े उत्साहपूर्वक लगे हैं हमारा विशेष मन था कि आप यहाँ जरूर पधारें हमने सीतापुर में आग्रह भी किया था यहां जो भी आएगा यहाँ की रज का स्पर्श होते ही गोवंश का दर्शन करते ही इस सात्विक वातावरण का अनुभव करते ही वह यदि सहृदय है तो यहां से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता किसी को प्रभावित करने के लिए यहाँ के यहाँ का कोई उपक्रम नहीं है वो नैसर्गिक रूप से यहाँ की रज में विद्यमान है हमारे ब्रज के एक महान संत चंद्र सरोवर में विराजने वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज उनके और हमारे पूज्य श्री महाराज जी के कई वाक के करीब सोलह के गोशाला की बाहरी भित्ति पर लिखे उनमें बाबा श्री ठाकुरदास जी का एक वाक्य है काम ठोस दिखावा नहीं काम ठोस दिखावा नहीं और उसकी परिणति भगवत कृपा से गो माता की कृपा से यहां दिखाई पड़ती है सच्ची बात यह है कल भी हमने निवेदन किया था बहुत संतोष की बात है कि यह कार्य सब भगवत कृपा से संपादित हो रहा है लेकिन फिर भी महाराज जी जब गोवंश पर होने वाले अत्याचार का जब हम विचार करते हैं और उसकी उपेक्षा का जब विचार करते हैं तो लगता है कि अभी एक प्रतिशत भी काम हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं अभी एक प्रतिशत भगवत कृपा से हुआ निन्यानवे प्रतिशत बाकी और ये होगा तब जब भगवत कृपा से गौ माता की कृपा से सभी के चित्त में गौ माता की प्रतिष्ठा होगी और चित्त में गाय प्रतिष्ठित तो हो उसका सरल साधन यही है कि इस प्रकार के दिव्य आयोजन हो सत्संग हो और वैदिक विधि से सनातन धर्म के सभी विधि निषेधों का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक समाधर करते हुए सात्विक अनुष्ठान समझ में नहीं आता दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अदृष्ट रूप से 2011 से जो विधवत गो नवरात्रि के अनुष्ठान आरंभ हुए हैं उसकी एक बहुत बड़ी क्रांति पूरे देश में आई है और हमारे पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी तो अनेकों बार प्रवचन आपका सुना लेकिन ऐसी ओजस्विता क्या भावावेश हो जाता है महाराज को और ये बात बिल्कुल पक्की है महाराज जी प्रतिवर्ष विराजेंगे तो यहां हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अगला मनोरथी कौन होगा दे दे दे दे दे दे। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ऐसी प्रसिद्धि है कि संत महंत लोग भक्तों को चेता लेते हैं अपनी वाणी से पर महाराज जी में गोलोक बिहारी ने ऐसी सामर्थ्य दिए को संतों को ही चेता लेते हैं ये हमने विनोद में कह दिया हमारा अधिकार तो नहीं है हम तो आप सबके चरणाश्रित ही हैं बाल भाव से हमने ये बात कह दी क्षमा करेंगे विशेष प्रार्थना है सभी आस्तिक जगत के महानुभावों के चरणों में जितना हो सके इस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अक्षय नवमी तक संपूर्ण देश में यहाँ लोग सम्मिलित तो हों वो हों ही बाकी सर्वत्र प्रत्येक गोशाला में गो नवरात्रि का अनुष्ठान होना चाहिए उपासना में बहुत बड़ी सामर्थ्य हमारी तो एक प्रार्थना है कि सेवा के कार्य में साधकों को संतों को अवश्य लगना चाहिए लेकिन उपासना से उदासीन होकर नहीं उपासना करते हुए सेवा की बड़ी महिमा है लेकिन कई बार सेवा सेवा की बात कहकर हम अपने ठाकुर जी से भी उदासीन हो जाते हैं अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त जो उपासना है उससे भी हम विमुख हो जाते हैं फिर सेवा के नाम पर भी कई विकृतियां हमारे जीवन में आ जाती हैं कई बार सेवा का अभिमान भी जग जाता है जो हमारी सेवा के स्वरूप को विकृत बना देता है इसलिए हृदय से अत्यंत सात्विक भाव से उपासना करते हुए हम लोग और भगवान की कृपा से जो सेवा का कार्य भगवान ने दिया है उस कार्य को हम लोग संपादित करें हमने पहले भी स्मरण किया और आज पुनः स्मरण कर रहे हैं नित्य प्रति गोरक्षार्थ भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए इष्ट मंत्र का जब गुरुमंत्र का जप अथवा अपनी पात्रता के अनुसार केवल भगवान नाम का जब किसी स्तोत्र का पाठ ज्यादा कुछ न हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का ही एक पाठ गोरक्षा के निमित्त नित्य और भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से ही अपना देवा देवाराधन सम्पन्न करना चाहे भगवान शंकर का अभिषेक हो या गिरिराजी का पूजन हो या अपने ठाकुर जी का उत्सव हो सब हो हो उपलब्ध न हो तो चनोरी बतासा बांट कर उत्सव कर लेना लेकिन इस बाजार के चर्बी मिश्रित घी आदि का प्रयोग करके हमें अनुष्ठान के नाम पर देवत्व का क्षरण और आसुरी बल्कि वृद्धि नहीं करनी चाहिए तो हम स्वयं गव्य पदार्थों के आहार की प्रतिज्ञा करें उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता महाराज जी महाराज जी बार बार प्रेरणा करते थे हमको पर हम ऐसे लोलुप व्यक्ति जीव के सोचते थे पता नहीं गोवृत ले लेंगे तो फिर भूखे ही मर जाएंगे मिठाई खाने को कहाँ से मिलेगी यही कारण रहा बाकी तो सब बहाने हैं कहते हैं ब्राह्मण मधुर प्रिय होता है तो वो परंपरागत संस्कार कहाँ जाएंगे तो नारायण पर पथमेड़ा से दो संतों को भेजकर महाराज जी ने पथमेड़ा से गाय का घी भेजा और उत्सव चल रहा था चंद्र सरोवर का गौ माता का उत्सव चल रहा था बाबा श्री ठाकुरदास जी विराजमान थे उसमें समय उस समय दो संत यहाँ के गए गाय का घी लेकर के गए और कहा महाराज जी ने कहा है कि महाराज अवश्य गोव्रती हो जाए हमारे मन में एक समस्या थी महाराज जी के मान लो हम गोव्रती हो जाए तो मलुकपीठ में साधुओं के भोज भंडारे उत्सव होती वहाँ क्या उस समय क्या होगा अब ठाकुर जी को भोग अलग लगे और हम अलग पावें यह भी एक प्रकार से मर्यादा के विरुद्ध है ये भी नहीं होना चाहिए ठाकुर जी की कृपा से संतों की कृपा से अभी तक ठाकुर जी के स्थान में दो तरह की व्यवस्था किसी के लिए नहीं है अमीर गरीब संत महंत दो चार चूल्हे नहीं चेतते एक ही जगह बनता है जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वही सबको मिलेगा उसमें कोई विशेष नहीं है यही व्यवस्था भगवत कृपा से संचालित रहती है तो अपने राम न लें उसमें से अलग खावें ये भी उचित नहीं था पर भगवत कृपा से व्यवस्था हुई और आज स्थान से लेकर कुंभ तक सारे आयोजन पथमेड़ा की भारतीय देसी गोमाता के घृत से संपन्न हो जाते हैं बाजार के घी का प्रयोग नहीं और तेल भी बाजार का हम नहीं लेते हैं मूंगफली का तेल भी प्रामाणिक व्यक्तियों से पिलवा करके मंगाते हैं सरसों का तेल भी अपने निकलवा कर मंगाते हैं खली गोमाता की सेवा के काम में आ जाती है तो सब कुछ निर्वाह संभव है यदि हम चाह लें तो गोरक्षार्थ नित्य प्रार्थना करें गव्य पदार्थों से ही भगवान का अर्चन पूजन करें और ठाकुर जी का राग करें और स्वयं नित्य गो सेवा करें किसी न किसी प्रकार से नित्य गो सेवा करें ये तीन साधन इतने सुंदर हैं कि भगवत कृपा से इस क्षेत्र में हम बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कृष्ण कृपाधाम हम वाले महाराज जी तो निरंतर इस चिंतन में लगे रहते हैं निरंतर इस चिंतन में लगे रहते हैं केवल गौ सेवा की बात कहते नहीं हैं हम समझते हमारे 25 30 गौशालाएं कितनी गौशालाएँ 20 के कर बीस गौशालाएँ महाराज जी के द्वारा संचालित हैं और आप एकदम क्षोभ रहित तो और शांत हैं इसलिए बहुत बड़े बड़े कार्य भगवान आपके द्वारा बड़ी सरलता से करवा लेते हैं सबको मिलाने की सामर्थ्य आप में है अभी कई पूज्य संत विराजमान हैं महाराज जी भी विराज रहे हैं अभी हम लोगों के सामने दो अवसर और हैं नासिक का कुंभ और उज्जैन का कुंभ ये दो कुंभ सामने हैं ऐसी कोई भूमिका षड दर्शन साधु समाज के की सर्वसम्मति से जिनमें सभी अन्य अखाड़े सभी संप्रदाय के लोग सम्मिलित हों और ऐसी कोई सहमति बने कि संपूर्ण भारतवर्ष का षडभेश शड़ षड दर्शन साधु समाज यह निश्चय करे कि हम कुंभ में अवश्य जाएंगे सेवा अवश्य करेंगे किंतु यदि भारत सरकार पूरी ईमानदारी के सहित संपूर्ण भारत राष्ट्र में पूर्ण गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगाती है और गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए कोई विधिवत योजना नहीं बनाती है ऐसा पूर्ण आश्वासन लिखित रूप में यदि सरकार से प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग वहाँ भजन साधन करेंगे वहाँ सेवा करेंगे किंतु हम लोग स्नान नहीं करेंगे यदि ऐसा कार्य हो तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा संतों को कुछ स्नान तो महात्मा रोजे ही करते हैं बिना स्नान के थोड़े ही रहते हैं स्नान तो महात्मा नित्य ही करते हैं और गोदावरी में भी नहाना है और क्षिप्रा में भी नहाना है लेकिन जो गाजे बाजे से शाही स्नान करते हैं वो सब हम सामूहिक रूप में नहीं करेंगे यदि ऐसा निश्चय कर लें तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही हमारे हृदय को छू गई कि सेवा करना तो बहुत अच्छा है लेकिन फिजूल खर्च ना हो चलो नहीं लोग मान सकते फिजूल खर्ची वाली बात क्योंकि अपना अपना दृष्टिकोण है हमें स्मरण है 2006 में जो प्रयाग कुंभ हुआ था अर्ध कुंभ था 2006 में उस समय जब हम कुंभ के लिए आने लगे तो पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी से मिल करके कि हम जा रहे हैं तब हम गए मन में ऐसा भाव रहता है पूज्यश्री महाराज जी जब तक विराजमान थे उनकी आज्ञा लेकर कहीं जाना है यहाँ तक कि गोपेश्वर दर्शन करने जाते तो नित्य अनुमति लेके जाते स्वभाव में था और वे गुरुजन जब संतों के स्वरूप में विराजमान हो गए तो किसने किसी एक संत की आज्ञा लेके अभी भी हम चाहे अपने स्थान का ही बड़ा बूढ़ा संत हो हम कह के जाएंगे हम वहाँ जा रहे हैं तो मन में ये विचार था कि कहीं अब जाना आना होगा तो बाबाशी ठाकुरदासी से अनुमति लेके जाएंगे कभी श्री रमन रीति वाले महाराज जी से भी अनुमति ले लेते हैं कभी कोई ऐसी बात होती तो उनसे पूछ लेते हैं और वे किसी भी स्थिति में बड़ा स्नेह है रखते हैं आज्ञा दे देते हैं तो हम महाराज जी से बाबा ठाकुरदास से प्रार्थना करने गए कि महाराज बाबा हम कुंभ जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है आप जा रहे हैं एक संदेश यहां से लेके जाइए क्या बोले प्रत्येक संत का खालसा अखाड़ा अपने कुल भंडारे का खर्च का दशांश इस कुंभ में गो सेवा के लिए निकालें और आवश्यक ने के अमुक संस्था को दे जहां आवश्यकता हो जिस गौशाला में सेवा की वहां दे या ज्यादा उनको कोई ऐसी बात हो कि हम दूसरे को नहीं दे सकते यदि उनकी निजी बड़ी गौशाला तो अपनी गौशाला में ही दें लेकिन प्रत्येक उत्सव में प्रत्येक भंडारे में दशांश निकालें गाय के लिए तो बाबा ने कहा कि इस छोटे से कार्य से बहुत बड़ी संख्या में गोवंश के की सेवा के लिए एक राशि एकत्रित तो हो जाएगी और उससे लाखों गोवंश का पोषण होगा और कुंभ में सेवा करने वालों को वास्तविक पुण्य की प्राप्ति होगी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाली कथा है कहने योग्य बात तो नहीं है लेकिन अनेक जगहों जा जा करके हमने प्रेरित किया लोगों को तो लोगों ने महाराजी सुनकर अनसुनी जैसी कर दी तो हम तो अल्प उत्साह और स्वल्प शक्ति वाले जीव हैं थोड़े में निराश हो गए ज़्यादा लंबे गए नहीं आसपास अखाड़ों में आसपास खालसों में घूमे और बाद में हमने ये स्वयं निश्चय किया कि प्रत्येक कुंभ में जो भी कुंभ का एक खर्च हिसाब जोड़ लिया जाता है शिविर का एक महीने में इतना खर्च है तो उसका दशांश गो सेवा में लगाएंगे और भगवत कृपा से ये कार्य ठाकुर जी के द्वारा हो रहा है अभी जानकी जी कह रहे थे कि 40 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च है तो ऐसी स्थिति में कई बार लाइव कथा के माध्यम से लोग सुनते ना इतने हज़ार इतने लाख तो लोगों को एक ये भावना भी बनती कि बहुत पैसा आ रहा है यदि बहुत पैसा संस्था पर आता तो आज जैसा कि स्वामी दिनेश गिरी जी कह रहे हैं दिनेश गिरी जी नाम है ना बुद्धदेव मणि वाले महाराज जी वो कह रहे थे कि संस्था पर बाईस करोड़ का ऋण है इस समय तो यह स्थिति संस्था की न होती और यही नहीं वस्तुतः प्रत्येक गो सेवा में ठीक से लगी हुई संस्था बारंबार आर्थिक विपन्नता का शिकार हो जाती है ये महाराजी पूरे देश स्तर की बात है जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं जड़खोर गौशाला छोटी सी गौशाला है केवल चार हजार गोवंश है लेकिन महाराज जी बीच बीच में वहां भी स्थिति इस बार अपने मथुरा में कथा होने के पूर्व कम से कम 22 लाख रुपए का ऋण गौशाला पर हो गया इन लोगों ने कहा कि अब क्या करें महाराज सेवकों पर भी कुछ विपन्नता आ गई उन्होंने सेवा कुछ कम कर दी या बंद कर दी मथुरा में कथा हुई इसलिए जड़खोर में उत्सव नहीं हो पाए इस वर्ष इस वर्ष का तो हमने कहा भाई और तो हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा हो तो श्री रमेश बाबा गोसेवी संत हैं उनको ही कहा जाए कि आप ही संभालिए अपना कोई आग्रह दुराग्रह तो है नहीं लेकिन फिर मथुरा में कथा हुई मथुरावासी थोड़े जागृत हुए और स्थिति कुछ सम्भल गई यह स्थिति इसलिए बारम्बार गोसेवी संस्थाओं के सामने आ रही है क्योंकि गाय के नाम पर अपनी आय का कुछ अंश निकालने वाले लोग बहुत कम हैं यदि बड़ी से बड़ी संख्या में महाराज जी दस बड़े सौभाग्य की बात है पथमेड़ा संस्था से जुड़े हुए अनेक गोभक्त वे अपना आय का दशांश गो सेवा में लगा रहे हैं वे सब प्रणाम के योग्य हैं वे सब धन्यवाद के पात्र नहीं प्रणाम के योग्य है महाराज जी ऐसे भी परिकर महाराज जी से जुड़े हुए हैं जो दस प्रतिशत नहीं बीस प्रतिशत अपनी आय का गोसेवा में लगा रहे हैं यह तो होना ही चाहिए दस प्रतिशत अवश्य लगाना चाहिए कथनचित ऐसा न भी हो सके सारे राष्ट्र के लोग जागृत हुए और अपनी आय का एक प्रतिशत भी प्रत्येक व्यक्ति निकाले तो एक बहुत बड़ी सेवा सेवा-गोसेवा हो जाएगी। लेकिन ईमानदारी से एक निकालने वाले लोग भी नहीं है संतों का अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है यश और कीर्ति की कोई निजी कामना नहीं है क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में यह बात स्पष्ट की गई है ऐषणात्र्याग संन्यास त्रिविध ईष्णाओं का त्याग ही सन्यास है यही विरक्ति है यही साधुता है यही वैराग्य है पुत्रेश वित्तेष्णा लोकेष्णा तो किसी अंश में यदि कोई गंध इसकी है तो निश्चित हमारी साधुता में कमी है तो यह सब हमें सोचना भी नहीं है ईमानदारी से यही विचार करना है कि यह गोवंश कैसे सुरक्षित हो संवर्धित हो और सुखी हो क्योंकि गोवंश के सुखी होने से ही संपूर्ण राष्ट्र सुखी होगा संपूर्ण चराचर सुखी होगा और कोई दूसरा साधन नहीं है अब हम आगे के चरित्रों का स्मरण करते हैं श्याम सुंदर जी ने दो तीन दिनों से वो कह रहे हैं लेकिन हम रोज रोज भूल जाते हैं गोमूत्रर्क बहुत अच्छे स्वरूप में इस आया है सामने हमको दिखाया भी उन्होंने और कुछ विशेषता भी यहाँ के गोमूत्रार्क की है अन्य जगहों के गोमूत्रार्क से यहाँ का गोमूत्रार्क विशेष प्रभावशाली है ऐसा अनेक लोगों को देकर हम अनुभव कर चुके हैं तो वातावरण में विष व्याप्त है आहार में भी हम विष ही ग्रहण कर रहे हैं उस विष के समन का उपाय है कि नित्य गोमूत्र का किसी न किसी रूप में सेवन करना तो गोमूत्रार्क का आप लोग सेवन करें और एक और सूचना कहने के बाद फिर कथा का आरम्भ करेंगे वो सूचना ये है कि बहुत सुंदर स्वरूप में प्रातःकाल करीब साढ़े सात बजे से गो अर्चन का कार्यक्रम सुरभ यज्ञ मंडप के निकट विराजमान गौमाताओं की सन्निधि में संपन्न होता है और यह इतना सुंदर कार्यक्रम है कि भारतवर्ष की सभी गोसेवी संस्थाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए प्रत्यक्ष गो माता का अर्चन है और फिर वह वो अर्चन गोमा गौ गो माता की सेवा में ही जाता है और एक उपासनात्मक भावनात्मक स्वरूप भी सामने प्रकट होता है तो अब दो दिन ही बचे हैं आज भी संपन्न हो गया अर्चन कल और परसों तो अब विलंब के ही कारण कीजिए अब विलंब न किया जाए ज्यादा से ज्यादा साधक गो अर्चन में अपना नामांकित करा के और कम से कम दो दिन के गो अर्चन की जो गो अर्चन का जो सौभाग्य है वो अवश्य प्राप्त करें और गोरक्षार्थ यहाँ अखंड संकीर्तन भी हो रहा है तो पूरे प्रकल्प में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विचरण करते हैं पर कीर्तन में नहीं जा पाते हैं उनमें पहला नाम हमारा है हम भी नहीं गए नाम सुनाई तो पड़ता है लेकिन जाना चाहिए कीर्तन में स्वयं आज सभी महापुरुष हो के आए हैं दास की हाजिरी बाकी है हम जाएंगे तो कम से कम घंटा आधा घंटा कीर्तन भी करेंगे वहाँ बैठ के तो नाम संकीर्तन होना चाहिए कुछ प्रेमी कुछ समय पूर्व मलुकपीठ में आए और उन्होंने गोरक्षा की बात उठाई और कहा कि महाराज जी सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है इस समय जिसमें बहुत विधि का आग्रह न हो और परिणाम बहुत उत्तम से उत्तम हो तो हमने कहा इस समय कीर्तन ही ऐसा है जिसमें ना अंगन्यास से, न करन्यास से, न शाप विमोचन है न ये है कि किस दिशा की ओर बैठ के करो किधर मत करो किस मुहूर्त में करो तो यदि नाम संकीर्तन किया जाए गोरक्षा के लिए तो यह एक श्रेष्ठ हो पाए, ये मन में सहजी हमने कहा उनसे वो लेके कुछ लोगों को इकट्ठा करके नाम कीर्तन कराना चाहिए वो तो कह के चले गए बाद में वो बात हमारे दिमाग में घूमने लगी कि भाई मुँह से निकला है तो क्यों ना संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश संरक्षण संवर्धन के निमित्त श्रीमलुक पीठ में ही और अखंड संकीर्तन का शुभारंभ हो जाए महाराज जी पधारे थे महाराज जी की सन्निधि में ही शायद दो की बात है दो से अखंड संकीर्तन गोरक्षार्थ ही चल रहा है यहाँ भी प्रत्येक नवरात्रि में अखंड संकीर्तन होता है प्रार्थना तो हमारी ये है कि नवरात्रि ही नहीं पचमेड़ा में भी और यहाँ भी ऐसी कुछ भगवान कृपा करें योजना बनावें कि दोनों गोष्ठों में कम से कम अखंड संकीर्तन सदा सर्वदा के लिए आरंभ हो जाए तो बहुत अच्छा है भगवान की बड़ी कृपा होगी थोड़ा थोड़ा भी लोग हाजिरी देंगे तो उससे भी संचालित तो हो जाए एक बार चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा फिर उसमें कुछ बाधा नहीं आएगी भगवान अनुग्रह करें श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे कल नंदोत्सव बहुत अच्छे ढंग से श्री राधा कृष्ण जी ने मनाया एक बधाई गाने से वातावरण बदल जाएगा एक बधाई गा देते हैं और फिर आगे चरित्र का करते हैं यह एक बड़ी सुंदर बधाई है इसको ढांडी ढाणिन की जो लीला ब्रिज में होती है उसका यह ढाड़ी का पद है इस पद के जो रचयिता हैं वो परम रसिक श्री मदन मोहन सूर्यदास जी जिनको नाभाजी ने सहचरी अवतारी कहा श्री किशोरी जी की नित्यसिद्ध सहचरी ही उस रूप में प्रकट परम रसिक बड़ा दिव्य चरित्र है श्री मदन मोहन सूरदास जी का अकबर के जमाने में संडीले के वे तहसीलदार थे संडीला जो अयोध्या के पास में वहां के तहसीलदार थे अकाल आ गया तो गौ सेवा में और संतों की ब्राह्मणों की सेवा में सरकारी खजाना खोल दिया उन्होंने और उस अकाल की अवस्था में गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में गरीब जनता की सेवा में तेरह लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी अकबर के जमाने की बात है और जब राजस्व जमा करने का अवसर आया तो तिजोरियों में पत्थर भरवा करके ईंट पत्थर भरवा करके और एक पर्ची लिख के उसमें डाल दी तेरह लाख संडीले उपजे सब साधन मिल गटके मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सट के और भेजकर अकबर के पास स्वयं सब छोड़ के वृंदावन आ गए बाबा एक कॉपी में रहते थे एक लंगोटी संपूर्ण शरीर में ब्रजरज का लेप करते हुए कुंज में ही पड़े रहते थे अद्भुत संत थे उन्हीं की ये बधाई है नंद जू मेरे मन आनंद भयो गोबर धन ते आयो आयो गोवर्धन ते आयो जो मेरे मन आनंद भय गोवर्धन अर धन के आयो आयो हाँ, गोधन के तुम्हारे पुत्र भय हो सुनिके आयो सुनिए अति आ तुर तो उठिधायो तो धाय अति गोवर्धन तेरा ढाड़ी को आयो है वो कह रहे हो बंदी जैन अरु भी शोक सुनी सुनी बंदी जैन अरु भी शोक सुनी देश देश ते आए Hey जन भिक्षुक देश देशांतरण सो के और ब्रज में आय के बस गए हमें तो तब खबर पड़ी जब वे राह मार्ग में जाते भय मिले ते पहरे कंचन मणि पहिरे कंचन मणि भुका नाना बसने अनु मानो वसन अनु मोही मिले मार्ग में मानो मोही मो मिले मार्ग में मानो जात कहूं पे गोवर्धन गो आयो, आयो गोवन थे आयो। आपने उन सूत नागद बंदी जनों को भिक्षुकों को कितना दिया इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन के बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के आए ढां को कह रहे कि हमने तो ऐसो समझी कि देश -देशान के राजा महाराजा आए हमने पूछी कौ राजा साहब कहां अरे बोले हम तो हैं। बाबा भिक्षु कानून महोत्सव में इतना दियो है कि हमें राजा बनाए दियो। जाचक सभी अजाचक की नहीं। बाबा आप ऐसे उदार न होते तो ऐसो लाला तुम्हें कहां से प्राप्त होती तुम तो परम उदार नंद जो तुम तो परम उदार नंद जो ये बाबा में उदारता कहां से आई गो माता की कृपा से आई सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं गाय के जैसी उदारता गाय में ही है दय से जो गोसेवा करेगा उसमें उदारता अवश्य आ जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं बाबा परम उदार है तुम तो परम में उदार नंद जो तुम तो परम में उदार नंद जो जोई मांग्या सोई दी न मांग सोई दी ए सौ कौन प्रभुवन में सो कौन प्रभुवन में तुम सरी सा भुवन में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं कर सकता इतना सुनती बाबाप गए के। हमें ज्यादा प्रशंसा सहन नहीं हो अब तू ज्यादा मत कर, तू जल्दी का प्रायः याचक कुछ ना कुछ प्राप्ति होवे इसके लिए दाता की प्रशंसा करते हैं। आप प्रशंसा सबको प्रिय होती है पर नंद जी कह रहे हैं भैया हम तो तुम्हारे अपने गांव घर के तुम हमारी ऐसी झूठी बड़ाई क्यों करो बड़ा ज्यादा मत करो जो कछु तुम्हें चाहिए हुए सो ले लो मांग लो जो कछु चाहिए हो सो मांग लो ले लो धन्य है ये बाहर को भिक्षुक नहीं है ये बाहर को मंगता नहीं है ये ब्रजवासी है भैया ब्रजवासी के जैसे तो ब्रजवासी ठाकुर जी सबकी शोभा बढ़ाए हुए हैं स्वराट हैं पर नागरीदास जी ने कही है ब्रजवासी थे हरि की शोभा ठाकुर जी सबकी शोभा बढ़ाते हैं पर ठाकुर जी की शोभा ब्रजवासी बढ़ाते हैं ये ब्रजवासी धाड़ी को है ये सामान्य नहीं है ये कह रहा रो बाबा ये बाहर के मंगता जो कुछ चाहिए हो सो ले गए आप पे थे हमें कचुनाई चाहिए तब तेरो लक्ष्य कहा इतनी बड़ाई का रो ल है तू तो रहो लक्ष्य है तू तो परो रहो क्या लक्ष्य है बिनु देखे नहीं जय हो बिनु देखे नहीं जय हो नंदराय सुनी बिनती मेरी नंद राय सुनी बिनती मेरी तबे विदा भली है शिक्षा है लाला के दर्शन की अभिलाषा है दर्शन करके विदा हो जाओगे बोलो नहीं अभी तो दर्शन करूंगो पर विदा नहीं होंगे फिर फिर कहा करेगा दीजे मोही कृपा करी बा जो हो हाँ आयो जो हो मांग आयो जो जो हो आयो मांगन जो हो आयो मांगन जसुमति सुत अपने पायन चली सुबी सुख अपने पायन चली खेलत आवे आंगन आंगन खेल दे, दे क्या भाई तो लाला लाला के के के शिशु रूप के दर्शन ये अपने पायन चल खेलते भाए आंगन में हमारे निकट तक तक आवे तब मैं नहीं कितनों चतुर है बस यही मांग भी जाए और कछु नहीं चाहिए लाला खेलते भय हमारे सामने आवे बाबा बोले कोई बात नहीं बहुत बड़ो नंद महल है कोठरी दे देंगे तू रह जा ये तो बहुत बड़ी अच्छी तेरी कामना है कि हमारा लाला पैिया पहिया चल के आवे फिर तो चलो जाए ढाणी को बोलो नहीं फिर वो नहीं जाऊंगे पहले कहता केवल दर्शन के लिए आया दर्शन करा दिया तो कहते ऐसे ही नहीं वो खुद चल के हमारे पास तक खेलते हुए आवे और फिर कहते कि फिर तो चले जाओगे बोले फिर भी नहीं जाओगे कब जाओगे धन्य है यह है ब्रजवासी की सहज प्रीति निष्काम प्रीति जब तुम मदन मोहन कही टे रो जब तुम मदन मोहन कही यह सुनी हो घर जाओ सुनी आप मदन मोहन कहके टेरो मदन मोहन का भाव है बाबा यहां जब लाला इतनो बड़ो है जाए कछुक उठत मुख देखें ब्याह के योग्य है जाए और जब लाला के देखवे बारे आवे और लाला के भीतर महल में बैठो भयो होए और तुम दिखयान के निकट आयवे के लिए अरे मदन मोहन ने कहा तो सही तेरे देखे बारे आए तो दूल्हा के वेश में सजके जब आवे गो तब मैं दर्शन करके दुल्हास की झांकी को दर्शन करके तब घर जाऊंगा तो फिर महल में नहीं आओगे उसने कहा फिर तो वो गैया चराने वाले ठाकुर हमें नहीं आना पड़ेगा वो गोचारण करते करते रोज हमारे निकट घर पर चलकर आ जाएंगे अभी ठाकुर जी का नालो छेदन नहीं हुआ है और ढांडियों को कहते व्याह को ब्याह वेश का दर्शन करने आया हो यह है प्रेम ब्रजवासियों का जब तुम मदहन मोहन कहते जब तुम मदन मोहन यह सुनी ह घर जाओ ओ, ओ, यह सुनी ह घर, ओ, ओ, सुनी घर ओ, ओ, तो तेरे घर को ढा तो तेरे घर को ढाड़ी तो तेरे घर को ढाड़ी सूरदास मोना सब कितने समय तक चला बहुत अनेक मत हैं। एक मत यह भी है कि नंदोत्सव एक मास पर्यंत चला, एक महीने तक। श्री रामावतार में जैसे मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने कोए रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो कौतुक देख पतंग भुलाना मास दिवस से ही जात न जाना ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्णावतार नंदोत्सव में भी एक महीने तक ब्रज से सूर्य कहीं गए नहीं आप लोग कहेंगे कि कुछ बातें वक्ता लोग को भावुकता के कारण कह देते हैं पल विपल घटी सूर्योदय सूर्यास्त सब कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणित की व्यवस्था के अनुसार निश्चित है तो आप एक महीने का दिन बना दोगे तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी इसीलिए निवेदन किया जाता है कि भगवान के अवतार काल में भगवान की अचिंत्य शक्ति जो योग माया है जिस योग माया में सामर्थ्य है अघटित घटना पटीयसी भगवान की जो योग माया है जो घटना नहीं घट सकती उसको भी घटा देने में वो समर्थ है तो तात्पर्य यह समझना चाहिए कि एक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय के मध्य ही एक मास के समय को योग माया ने स्थापित कर दिया यही महाराष्ट्र के संबंध में स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो मानवीय 125 वर्ष लेकर भगवान धरती पर आ रहे हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि कैसे सिद्ध होगी महाराष्ट्र में तो यह योग माया की सामर्थ्य कि एक सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य ही एक मास का समय स्थापित कर दिया रामावतार में तो सूर्य नारायण इसलिए भूल गए क्योंकि हमारे वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं इसलिए सूर्य को आनंद है और कृष्णावतार में सूर्य नारायण को इसलिए आनंद है कि मेरे होने वाले जामाता का जन्मोत्सव है हमारी पुत्री यमुना जी और यमुना जी के प्रियतम हैं इसलिए जमाई भी बहुत प्यारा होता है इसलिए सूर्य नारायण वह स्थिर हो गए जब सूर्य अस्ताचलकू चले गए तो ब्रजवासी कहवे लगे कि अभी तो हम उत्सव मनाए के तृप्त ही नहीं है पाए और यही बीच में सूर्य अस्ताचलकू चले गए हमें तो ऐसो लगे कि हमारा सौभाग्य विधाता को सहन नहीं भयो यासों ईर्ष्यावश विधाता ने आज को दिन कछु छोटो कर दियो वे बिचारी ये नहीं समझ रहे थे कि इतना लंबा समय बीत गए और कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए श्री नंद बाबा मथुरा पधारे वहाँ वार्षिक कर चुकाया और वसुदेव जी से मिले तो वस्ुदेव जी ने नंद ब्रज में असुरों के उपद्रव की आशंका है यह व्यक्ति की बाबा कुछ चिंतित भी हुए भगवान का चिंतन करने लगे इधर पूतना जब आई यहाँ गर्ग संहिता में लिखा है अथ गोकुल मास्य गोप गोपी गणाकुलम रूपम दधारसा दिव्यम बपुषोड वार्षिकम सोलह वर्ष का जैसा स्वरूप उसने बना लिया पूतना ने सुंदर स्वरूप धारण किया यहाँ तो गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इंद्राणी शचीम बाणीम राम रंभा रतिम च ऐसी उसने अपनी झांकी बनाई थी पूतना ने कि इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी रंभा रति भी उसके रूप के आगे कुछ तिरस्कृत सी हो रही थी इतना सुंदर वेश उसने बनाया था उस समय वह आई और आकर के यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि यशोदा और रोहिणी जी ने इस अपरिचित स्त्री के प्रवेश को देख करके कोई आशंका व्यक्त क्यों नहीं की लाला को कैसे उठा लेने दिया उसका समाधान गर्ग गर्गसिंगता में लिखा है लिखते हैं कि रोहिण्याच यशोदायाम धर्षितायाम सूरत कुचा रोहिणी और यशोदा दोनों ही उसकी अंगकांति को देखकर रूप को देख करके वो धर्षित जैसी हो गई कोई बड़ा प्रभावशाली आ जाता तो छोटा एकदम धर्षित हो जाता उसका ओझतेज घट जाता है यशोदा रोहिणी अपने मन में विचार करने लगी कि बड़ा विलक्षण बालक है जैसा कि कल गर्ग संहिता के अनुसार आपने श्रवण किया संपूर्ण देवता आए हैं नंदोत्सव में संपूर्ण देवता आए हैं नवग्रह वो आए हैं अपने अपने वाहन पर बैठकर वाला विस्तृत वर्णन है गर्ग संहिता में तो यशोदा रोहिणी ने मन में यही अनुमान लगाया कि सब देवी देवता या बालक के उत्सव में आए हैं सके लक्ष्मी आए हो लक्ष्मी भैया आई हो तो लक्ष्मी आई तो भैया लक्ष्मी के तो हाथ जोड़ के किनारे हो जाना चाहिए तो हाथ जोड़ के बिचारी भूरी भारी रोहिणी यशोदा किनारे हो गईं और उनके समक्ष ही देखते हुए ही पूतना ने बालक को अपनी गोद में लिया और लालयंती पुनः पुनः सीधे स्तर नहीं बहुत लाड़ प्यार दुलार किया बहुत चुचकारा पुचकारा उसको देखकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं माताओं का प्राय स्वभाव होता है उनके बालक को कोई स्नेह भरी दृष्टि से देख दे चुचकार दे पुचकार दे स्नेह व्यक्त कर दे तो माता का हृदय सहज प्रसन्न हो जाता इतना लाड़ प्यार यह देवी कर रही है ये हमारा सौभाग्य है हमारे नवजात बालक का सौभाग्य है ऐसा भी विचार करने लगी और उसी बीच में उस बालघिनी पूतना ने भयंकर कालकूट विश से संलिप्त पयोधर का अग्रभाग बालकृष्ण के मुखारविंद में दे दिया ददशोर महा घोरा कालकूटा पपु दुग्धम रोषावृतो हरि रोषाव्रत जो श्री हरि हैं श्री कृष्ण हैं यहां कृष्ण को हरि कहा गया हरि मैंने हरण करने वाला तो पूना के पाप का अविद्या का हरण करेंगे उसके प्राणों का भी हरण करेंगे उसको अपना नित्यधाम गोलोक प्रदान करेंगे इसलिए हरि शब्द से गर्ग ने यहां भगवान को विशेषित किया पर एक बात रोषाव्रता कैसे कृष्ण बोले जो रोषाव्रत हैं रोष कौन है श्रीमद भागवत के बारहवें स्कंध में ये उल्लेख है यश्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव भगवान की प्रसन्नता ब्रह्मा जी है और भगवान का क्रोध रुद्र है मानो भाव ये है हमारे ठाकुर जी ने भोले बाबा से कही कि आप तो विश्पान की सेवा आपकी है ततक कर तली हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना है तो आप विश्पान करो और प्रलयंकर होने के नाते विश्पान के साथ इसके प्राणों का भी पान कर जाओ और मैं तो लाला हूं केवल दूध पियोगा मैया की गति दूंगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब तो महाराज बड़ी जोरते चिल्लाई मुंच मुंच बदंती थम धावंती तो अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ठाकुर जी ने बड़ी मजबूती से पकड़ा है जिसे पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं जीवों की पकड़ बहुत ढीली और श्री ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत न जाने कितने जन्म हो चुके हम लोगों को शरीर संसार को पकड़ते पकड़ते क्या हम अपने उद्यम में सफल हो पाए न किसी भी शरीर को पकड़ पाए न शरीर से संबद्ध संसार को पकड़ पाए पर सर्वांतरयामी ठाकुर जी ने किसी भी अवस्था में हमारा साथ छोड़ा क्या स्वर्ग नरक कहीं गए ठाकुर जी सदा साथ में रहे भगवान की पकड़ मजबूत है और जीव की पकड़ बड़ी ढीली है ठाकुर जी ये दिखाना चाहते हैं इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी दृढ़ता से पकड़ा है पूतना को आप पकड़ा ही नहीं प्रकर्षण पीड्य बड़ी दृढ़ता से उसके पैधर को दबाया भी ठाकुर जी ने मानो इसलिए कि मेरा निश्चय तो यह है मेरा वचन तो यह है कि निर्मल मनजन सोमुही पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा और ये निर्मल हृदय की नहीं ये तो दुष्ट हृदय है इसमें कपट छल छिद्र ही भरा हुआ है अब इसे अपने नित्य धाम की प्राप्ति कराना है तो क्या करूं तो ठाकुर जी ने कहा कि जैसे चिकित्सक फोड़ा को जोर से दबा के सब्री उसकी गंदगी बाहर निकाल देता है मैं या की छातीये इतनी जोर से दबाऊंगो कि दवाए के या के सारे विकार अविद्या वासना सबको बाहर निकाल दूंगा इसे अत्यंत विशुद्ध हृदया बना करके निर्मल बना करके इसे अपने नित्य धाम को प्रदान करूंगा ये ठाकुर जी का भाव है महाराज जी विचित्र बात लिखी है गर्ग संहिता में कि जब वह रोई तो ननाद तेन ब्रह्मांडम सप्त सप्तलोकर विलय सह नीचे के सात लोक और ऊपर के सात लोक तक गूंज गए उसके रोने से चौदह लोक गूंज गए उसके रुदन से इतनी जोर की आवाज़, इतनी जोर से चिल्लाई संपूर्ण धरती हिल गई उसके चलने से समुद्र क्षुब्ध हो गए उसके चलने से और सट क्रोशम सा दृढ़ान दीर्घान वृक्षान पृष्ठ तलेगतान महाराज जब वो गिरी तो छह कोस के वृक्षों को चूर्ण बना दिया सात कोस के गिर जी छह की पूतना एक तरह से काजल का पहाड़ के जैसी पूतरा पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लीला चिंतन में एक बात लिखी है बड़ी प्यारी भाव की दृष्टि से उनका वह भाव बहुत श्रेष्ठ है उन्होंने लिखा कि श्री ठाकुर जी ने ब्रज की लता पताओं को नष्ट कर दिया क्या पूतरा को गिरा के वो कहते नहीं ब्रज का स्वरूप चिन्मय है ब्रज की लता पताए सब ठाकुर जी की लीला स्थलियां हैं कुंज ने कुंजे उनको ठाकुर जी ने नष्ट नहीं किया भाई जी का भाव है गोकुल के समीप ही यमुना के क्षेत्र में कंस ने छ कोस की बाउंड्री खिंचा करके एक सुंदर बगीचा बनाया था कहां-कहां से पेड़ पौधे लाके उसने लगाए थे ठाकुर जी ने विचार किया ये बहुत अच्छा है ब्रिज के पेड़ नहीं है छह कोस की पूतना और छह कोस में मामा जी को बगीचा नापतौल ठीक है बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भगवान ने उस उन वृक्षों को इसलिए नष्ट करवाया पूतना के द्वारा कि इसके पुष्प फल आदि इनका प्रयोग गऊ ब्राह्मण और संत इनकी सेवा में नहीं होता देवारचर में नहीं होता और जो वस्तु चाहे जितनी सुंदर हो उत्तम से उत्तम हो यदि भगवत भागवत सेवा में उसका विनियोग नहीं हो रहा है तो वह वस्तु नष्ट हो जाने के योग्य है इसलिए भगवान ने उसको गिरा करके कंस का बगीचा उजाड़ दिया और यही काम हनुमान जी ने किया लंका में जाकर रावण का बगीचा इसलिए उजाड़ा दुसही खाते पीते हैं और किसी संत को वहां के फल नहीं मिलते इसलिए हनुमान जी ने पहले खुद खूब फल पाए और फिर सब वृक्षों को तहस नहस कर दिया अब तो सब दुखी हो गए हैं व्याकुल हो गए हैं यशोदा जी तो मूर्छित हो गई हैं ब्रजवासियों ने कहा कि निश्चित ही बालक अब सुरक्षित नहीं है बहुत व्याकुल हो गए ब्रजवासी लेकिन क्या देखा तस्या उसी क्रीडंत सुस्मितम शिशुम पूतना की छाती पर ठाकुर जी आनंद पूर्वक खेल रहे क्यों खेल रहे हैं महापुरुषों ने भाव दिए ठाकुर जी उसे माता की गति देकर प्रमुदित हो रहे हैं अब तक तो ये थी निपुति पूतना माने सरल सरलार्थ करो तो पूत ना। लोक भाषा में पूत पुत्र को कहते हैं निपुति पुत्र ही न लेकिन अब यह पूतना होने पर भी पूतना नहीं है अब बाल कृष्ण पूत बनकर छाती पर खेल रहे हैं तो अब कहे की पूतना इसलिए बाबा नरसी मेहता ने एक पद में पूतना को मौसी कहा भगवान की मौसी कहा बोले तो मौसी है माता की सी गति दी इसलिए माता के जैसी उसको मोसी कहते हैं कितना सौभाग्य है इसका साक्षात श्री कृष्ण इसकी छाती पर क्रीड़ा कर रहे हैं अब तो ग्वाल बाल ठाकुर जी को उतार करके लाए सर्वतो बालकम रक्षाम रक्षा चक्रुर्विधानता कालिंदी पुण्यमृत्तो यही गोपुच्छ भ्रमणादि भी कहते हैं कि रक्षा विधान किया है श्री यमुना जी के पवित्र जल का सिंचन किया है और यमुना जी के पुलिन की रज भी श्री अंग में लगाई है और इसके बाद गोबर से स्नान कराया है गोरज से स्नान कराया है गोमूत्र से स्नान कराया है और गोपुच्छ से झाड़ा लगा रहे हैं ये विलक्षण चिकित्सा है ठाकुर जी की कालिंदी पुण्यमृत्तो य गोपुच्छ भ्रमणादि गोमूत्र गो गोमूत्र गोरजो भी स्नापयम जगु गोमूत्र गोरज से स्नान करके वे गाने लगी ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं प्रसन्नता के दो हेतु हैं एक हेतु तो ये है कि यह अवतार गोभक्ति के परम परम आदर्श को प्रकट करने के लिए हुआ है तो आज हमें अपनी आराध्य देवता उपास्य देवता की चरण रज मिल गई उनका गोमय गोमूत्र का स्पर्श हो गया मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया मुझे अपनी आराध्य देवता की चरण रज मिल गई इसलिए भगवान प्रसन्न है और दूसरी प्रसन्नता का हेतु ये है कि गोपियां, गोपुच्छ से झाड़ा लगाते समय भगवान नामों का उच्चारण करके ही भगवान की सुरक्षा कर रही है भगवान विचार करने लगे कि वेद पुराण इतिहास स्मृतियां और संतों की वाणियाँ एक स्वर से मेरे नाम के महात्म्य का निरूपण करती हैं कि आपके नाम की महिमा आपसे अधिक है हम भी सुनते चले आ रहे थे पर आज इन ब्रजांगनाओं ने हमारे नाम की महिमा को सर्वोपरि सिद्ध कर दिया आज मैं रक्ष्य हो गया और नाम हमारा रक्षक हो गया रक्षा जिसकी की जाए उसको रक्ष कहते हैं रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं तो रक्षक श्रेष्ठ होता है रक्ष से तो आज हम रक्ष हो गए नाम सारे जगत की रक्षा तो करता ही है कभी हमारे ऊपर विपत्ति आवे तो हमारी रक्षा भी हमारा नाम ही करता है इसलिए भगवान बड़े आनंदित हो रहे हैं बड़े सुंदर श्लोक हैं श्रीमद भागवत जी के श्लोक तो है ही हैं अब्यादजुमणिमास्तवोचितकित हृत्वस्वर ईश इनस्तुठर्मुख विष्णुर्भुज मुख मुक्रम कम इदी श्लोक हैं है ही है यहाँ गर्ग संगीता के श्लोक बड़े सुंदर हैं श्रीकृष्णस्ते शिपा वैकुंठक हि श्वेतपति कर्ण नाशिका यज्ञ नृसीहो नेत्री मच जिह्वाम दशरथात्मज अधराव अधरावता नरनारायण वृषि कपोलो पातते साक्षात्न कालाहरे भालाते श्वेतवाराहो नारदो भूरु इत्यादि प्रकार से एक एक अंग प्रत्यंग का नाम लेकर और भगवान के एक एक नाम का स्वरूप का स्मरण करके गोपियाँ भगवान के श्रीअंग की रक्षा का विधान कर रही हैं उस समय सबके हृदय में बड़ा आनंद हुआ नंद बाबा लौट करके अनेन रक्षा कृष्ण गोपी भी श्री यशोमती पायता स्तनम दानम विप्रेभ्य प्रदौ महत यशोदा जी ने ठाकुर जी को दूध पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया श्री नंद बाबा भी मथुरा से आ गए और पूतना के शरीर को देखकर व्याकुल हो गए सब ब्रजवासियों के साथ निश्चय करके पूतना का शरीर खंड खंड करके यमुना के तट पर अनेक चिताएं बनाकर के उसका दाह कर दिया महाराज जब दाह किया गया तो एला लवंग श्रीखंड तु एला लवंग श्रीखंड तगरा गुगंधि धूमो दग्धस् देहस्य पवित्रस्य समुत्थिता एलायची लवंग श्रीखंड चंदन और अगर तगर आदि जो सुगंधित पदार्थ हैं, उनको जैसे जलाया गया हो ऐसी सुंदर सुगंध उसके शरीर से आने लगी उस समय आकाश के देवता सिद्ध क्या कह रहे हैं अहो कृष्ण मृत कंबा ब्रजाम शरण त्युहा पुतना यही मोक्ष ददौ पति तपावन कृष्णम ऋते श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं जिन्होंने उस महापतिता पूतना को पावनी बना करके और उसे अपना नित्य धाम प्रदान किया श्री कृष्ण ही शरण ग्रहण करने के योग्य हैं इसके मुख्य श्रोता महाराज जी बहुला सुराजा जनक हैं और वक्ता देवर्षी नारजी हैं तो बहुलास सुराजा जनक ने नारजी से पूछा कि गुरुदेव राक्षसी रुधिरासना पापिष्ठा हत्या उसको श्रीकृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन का स्पर्श का और स्तन पान कराने का सौभाग्य मिला और उसकी सदगति हो गई ये सब बातें बड़ी विचित्र हैं ऐसा कैसे हो गया आप कृपा करके यह बताओ के अंबा पूर्वम पूतना बाल घातनी विशस्तना दुष्ट भावा परम मोक्षता वो मोक्ष कैसे चलेगी श्री वृंदावन विहारी लाल वाह हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं श्री राजस्थान में बड़ा गोभक्त बिष्णो ही समाज है उसके आचार्य श्री नारायण स्वामी जी श्री नारायण दास जी सम्भवता वे कृपा करके स्वामी श्री रामानंद जी कृपा करके पधारे हैं यह हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जय इसको मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया आज प्रातः काल त्रुवन दास जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे ऋत्य ज्ञानान्न मुक्ति के ऊपर थोड़ी चर्चा चल रही थी तो उसके समाधान में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि ज्ञान ही भक्ति रूपापन्न होता है अथवा भक्ति ही ज्ञान रूपापन्नपन्न हो जाती है और मुक्ति भक्ति अथवा ज्ञान जब दोनों में भेद नहीं चाहे तो भक्ति से मुक्ति कहो चाहे ज्ञान से मुक्ति कहो ये ही बात है क्योंकि ज्ञान और ज्ञान नहीं भक्ति ही नहीं कछु भेदा गोस्वामी जी कह रहे हैं तो असुरों का मोक्ष कैसे हुआ ये चर्चा चल रही थी सवेरे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि पूर्व क्षण तक भले ही असुरों का चिंतन प्रतिकूल चिंतन बना रहा रहा हो किंतु भगवान का लावण्य ही ऐसा है भगवान का मंगलमय स्वरूप ही ऐसा है कि उन असुरों के भीतर भी प्राण निर्गत होने के एक क्षण पूर्व उनके भीतर भी प्रेम प्रकट हो जाता है ज्ञान प्रकट हो जाता है और वे मुक्त हो जाते हैं ये भगवान के स्वरूप दर्शन के एक विलक्षण महिमा आ नहीं तो हृत ज्ञान मुक्ति ही इस श्रुति का आशय आप क्या लगाएंगे लगेगा नहीं आशय तो ये मोक्ष कैसे मिल गया इसको इसका मतलब है कि अंतिम क्षण में पूतना को भी प्रेम प्राप्त तो हो गया भक्ति प्रकट हो गई नहीं तो उसको मोक्ष कैसे मिलता श्री नारद जी ने उसका समाधान किया है देखो भक्ति के संस्कार किसी भी जन्म में नष्ट नहीं होते हैं और श्री ठाकुर जी इतने दयामय हैं इतने करुणामय हैं महाराज जी एक कोई व्यक्ति भगवत शरणागत हो जाए तो उसके संबंध संबंध संबंध से संबंधित जो संबंधी हैं तत्सबंधियों के भी जो संबंधी हैं उनके भी संबंधियों के कोई संबंधी हो उनको भी भगवान कृपा प्रदान करते हैं उनका भी कल्याण भगवान कर देते हैं यह मेरे भक्त के संबंध के संबंधी का संबंधी है भक्त संबंध का भगवान इतना आदर करते हैं लंका में एकमात्र भक्त विभीषण है एकमात्र भक्त भीषण और बाकी सब तो कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्स मानुषेनुर अज खल निशाचर निशा यह है उनका आहार तो ऐसा अशुद्ध विकृत आहार जिनका हो उनके आचार विचार कहाँ सुधर सकते हैं लेकिन उन लंका में रहने वाले आसुरों के ऊपर भी भगवान की कृपा हो रही थी वे बहुत सुखी और समृद्ध थे केवल और केवल श्री विभीषण भक्ति विभीषण जी की भक्ति के नाते और उस भक्त विभीषण का तिरस्कार जब हो गया उसे निकाल दिया गया लंका से तो गोस्वामी जी कहते हैं रावण जबै विभीषण त्याग रावण जबै विभीषण त्याग भयो विभो बीन तवै अभागा आदर जब तक कर रहा था तब तक भाग्यशाली था भक्त का तिरस्कार करते ही भाग्यहीन हो गए तो भगवान ने पूतना पर जो कृपा की है वो भक्त के संबंध से कृपा की है वे पूर्व जन्म के महान भक्त नवधा भक्ति में आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य परम भागवत महाभागवत श्री प्रह्लाद जी के पौत्र जो श्री बली महाराज हैं ये बलि महाराज की पुत्री थी पूर्व जन्म में इसका नाम रत्नमाला था बलि यज्ञे बामनस्य रूपम दुष्टारूप मत परम बलिकन्या रत्न माला पुत्र स्नेह चकारह भगवान बामन जब बलि के यज्ञ में पधारे तो ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी इसको ठाकुर जी को देखकर वात्सल्य भाव जगा गर्भस्य अष्टमे वर्षे ब्राह्मण उपनयीत गर्भ से अष्टम वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होना चाहिए कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है पंचवर्ष में व ब्राह्मण उपनयीत ब्रह्म तेज की कामना हो तो पांच वर्ष की आयु में ही यज्ञ उपवीत हो जाना चाहिए तो जन्म से अष्टम का है गर्भ से अष्टम का मतलब है जन्म से सप्तम सात वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए और बहुत उत्तम पक्ष है कि पांच वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवित हो जाना चाहिए ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में जो कहीं बातें आई है उनका कहीं प्रयोग भी करके देखना चाहिए अपने ठाकुर जी के यहां एक आचार्य जी हैं बड़े विद्वान हैं वेद पढ़ाने आते हैं तो उनके बालक को उनको हमने प्रेरित किया कि आपका बालक बहुत संस्कारी इसको ठीक पांच वर्ष में इसका जनेऊ कराओ बालक का जनेऊ कराया उपनयन हुआ उसको गायत्री जपाओ संध्या कराओ उससे अभी वह बालक आठ या नौ वर्ष का है पांच वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होने का प्रभाव यह हुआ कि उस आठ या नौ वर्ष के बालक को अभी साल भर पहले की बात होगी हमने पानी पाननी सूत्राष्टाध्यायी पढ़ाई पहला पाठ पहले दिन पढ़ाया दूसरे दिन उसने सुना दिया पचहत्तर सूत्र याद करके सुना दिया एकदम शुद्ध महर्षि पाणनी के 4000 सूत्र कंठस्थ कर चुका है पूरा पाठ और धातुपाठणपाठ उसे कंठस्थ है रुद्राष्टाध्यायी सस्वर और यजुर्वेद संगीता अपने पिता से पढ़ रहा है, और लघु सिद्धांत इस समय पढ़ रहा है मेरा विचार लघु सिद्धांत ठीक से हो जाए तो फिर आगे की पढ़ाई उसकी हो तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला कि मारा इतने छोटे बालक में इतना याद है उसको इतना याद है कि आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 8 नौ वर्ष का बालक तो ये प्रयोग करके देखा कि पांच वर्ष में जने हुआ तो उसका प्रभाव हुआ उस बालक के चित्र पर क्योंकि हमारी रितंभरा प्रज्ञा को जागृत करती है भगवती गायत्री वेदमाता गायत्री गायत्री की बड़ी चर्चा हो रही थी तो हमारे मन में भी उस समय आया था कि हम कुछ कहें पौराणिक आख्यान के अनुसार गायत्री को सुरभि की पुत्री कहा गया है सुरभि गाय गाय की पुत्री गायत्री है तो गाय की पुत्री होगी तो क्या होगी गैया की पुत्री बछिया ही तो होगी कि नहीं गायत्री भी गो स्वरूप गोरू आई है साक्षात गाय है इसलिए गायत्री गायत्रसेकपति द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदस नहीं पद्य से नमस्ते तुरैयाय दर्शदाय पदाय परोरसे सावदो माँ प्रापद ये जो उपस्थान किया जाता है उसमें गायत्री को चतुष्पदी भी कहा गया साक्षात गाय है गायत्री और गायत्र्या लोका गायत्री से संपूर्ण सृष्टि है और गायत्री जो है उसको वेद माता कहा गया गायत्री को गायत्री से ही प्रणव है प्रणव से वेद हैं ओंकार है प्रणव सर्व वेदेशु इसलिए वाणी भी वेद भी गाय से ही प्रकट है गायत्री से प्रकट का मतलब गाय से प्रकट है इसलिए जातियों को शास्त्रीय विधि से संस्कारित होकर गायत्री की उपासना करनी चाहिए और मनुष्य मात्र को गायत्री स्वरूपा गो की सेवा करके गो की उपासना करके गायत्री की उपासना का फुल प्राप्त करना चाहिए उसका जो आधिदैविक आध्यात्मिक जो स्वरूप है मंत्रात्मक जो स्वरूप है उसके अनुष्ठान की सबको पात्रता नहीं है किंतु इस स्वरूप में उपासना करने की पात्रता सभी की है इसलिए गायत्री के इस स्वरूप का आदर करके और अपने अंतकरण को पवित्र करना चाहिए और किसी के मन में आग्रह ही हो कि नहीं हम तो गायत्री जप करेंगे ही तो हम ऐसा मंत्र बताएंगे गायत्री का जिसमें ना अंगन्यास है न करन्यास है ना साप विमोचन है कोई विधि नहीं है जप एव विधि और गायत्री मंत्र का अर्थ उसमें है और सबको उसको जपने का अधिकार है मंत्रार्थ की व्याख्या सभा में सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं लेकिन मंत्रार्थ कह रहे हैं दूसरे रूप में जनक सुता जग जननी जाने की जनक सुता जग जननी है क्या इससे भिन्न गायत्री का अर्थ है क्या यही गायत्री का अर्थ है और यदि हम बात बोल रहे हो, तो यह हमारे सभी पूज्य महापुरुष हमको टोक सकते हैं मना कर देंगे तो फिर हम बोलना बंद कर देंगे हम समझते हैं इस मानस की गायत्री के उच्चारण में किसी मनुष्य के लिए कोई बाधा नहीं है सबको करना चाहिए और इस मानस गायत्री का सभी जप करें और प्रत्यक्ष गायत्री गो माता की सेवा करें सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी सबका अंतकरण निर्मल हो जाएगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जै। जै। बड़ा वात्सल्य जगह इसके मन में बाम भगवान को देख करके क्योंकि गर्भ साष्ट में बरसे ब्राह्मण उपनयीत तो भगवान सात वर्ष के हैं तो सात वर्ष का बालक सुहावना लगता ही है रत्नमाला के मन में वात्सल्य भाव का उदय हुआ लेकिन ठाकुर जी ने जब तीन पग भूमि के दान का संकल्प लेकर विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में संपूर्ण भूलोक को नाप लिया दूसरा पग ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और तीसरे पग के लिए बलि को मिथ्याचारी बताकर गुरु जी को आज्ञा देकर उसे बांध दिया वरुण पास में तो अब इसको बड़ा रोष आया रे, मैं तो इसे भोला भाला बालक समझ रही थी ये तो दैत्यों का प्रबल विरोधी विष्णु है नाटकी है बालक बना बालक का वेश बनाकर आया है ऐसा बालक यदि गोद में आ जाए तो दूध की क्या चले ऐसे बालक को तो बिस्पिलाकर मार देना चाहिए महाराज जी यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है वात्सल्य भाव आया सद्भाव आया तो भगवान ने उसी समय माता की गति दी और विष्पुलाने का भाव आया तो उसे राक्षसी योनि में जाना पड़ा इससे हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम सदा सात्विक भावों में जिए हम आसुरी भाव में न जिए यदि आसुरी भाव में हम जीते हैं तो वो आसुरी भाव ही हमको असुर बना देगा आज महाराज जी असुर जैसी किसी का आकृति तो नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन भाव से आसुरी होने के कारण वे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं चमकने दमकने लगते हैं बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन उनका हृदय आसुरी वृत्तियों से आक्रांत है इससे अधिक आसुरी वृत्ति और क्या होगी भारतीय संस्कृति का सनातन संस्कृति का जो प्राण है संस्कारों का जो प्रतीक है हव्य कव्य और यज्ञ की जो अरिष्टात्री है उस गाय की हिंसा हो रही है गोविंश की हिंसा हो रही है इससे अधिक दुख और कष्ट की और क्या बात हो सकती है तो ये सब क्यों हो रहा है ये उसी आसुरी वृत्ति का दुष्परिणाम परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी का एक पत्र हमको सूरत वालों ने दिया था उसमें स्वामी जी ने लिखा था कि आज रुपयों के लोभ से गोवथ जैसा बहन कर पाप हो रहा है गायों से रुपये पैदा किए जा सकते पैदा किए जा रहे हैं पर स्वामी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी थी उसमें कि गायों से रुपये तो पैदा किए जा रहे हैं बेहू अत्यंत अनुचित तरीके से किंतु रुपयों तो से गाय पैदा नहीं की जा सकेगी गाय से रुपये तो पैदा किए जा रहे हैं लेकिन रुपयों से गाय पैदा नहीं की जा सकती आप विचार करें भगवान कभी ऐसा ना करे किंतु एक विचार है कथनचित गोवंश समाप्त तो हो गया तो सारे संसार की संपत्ति का व्यय करके भी एक गाय का निर्माण कोई नहीं कर सकता और रहा आवे गोवंश हम तो कहते हैं पूरे विश्व के साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हैं उनको कहा जाए कि तुम अपने विज्ञान के बल से रुपयों के बल से अपनी शासन और सत्ता के बल से एक भारतीय देसी गाय को बनाकर दिखाओ तो पूरे दुनिया के व्यक्तियों में यह ताकत नहीं है कि गाय का निर्माण कर सके इसलिए गाय के वास्तविक वैदिक पौराणिक व्यवहारिक, आध्यात्मिक सामाजिक राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करते हुए हमें संपूर्ण गोवंश का आदर और संरक्षण करना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की आसुरी भाव में नहीं जीना चाहिए बले ही परम भक्तस्य सुतायी बामनो मनोहरि मनोरथस्तु ते भूयान मनस्या दु सापरां ते वही पूना नाम भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण पर स्पर्श समूता परम प्राप्त मनोरथा य पूतना मोक्ष ममं श्रृणोती कृष्णस्यत्पर परस्य भक्ति भवे प्रेम युतागसुद्धि क्यों मिथुलेन्द्र हे विदेहराज बहुलास्वजनक जो पूतना मोक्ष के चरित्र का श्रवण करता है उसे भगवत चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है त्रिवर्ग की सिद्धि हो जाए धर्म अर्थ काम सिद्ध हो जाए इसमें तो कौन आश्चर्य है? है उसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब तो फिर कहना ही क्या है देखिए प्रेम किस अवस्था में होता है किस स्थिति में होता है दो स्थितियों में प्रेम होता है एक तो स्वभावक पूर्वक प्रेम होता है बिना स्वभाव के ज्ञान के प्रेम हो जाएगा तो टिकेगा नहीं आपसे हमारा प्रेम हो गया बिना स्वभाव के परिचय के तो जब निकटता बढ़ेगी और आपका कोई प्रतिकूल स्वभाव हमारे माफिक नहीं पड़ेगा तो प्रेम नहीं रह जाएगा और हमने आपको भले ही देखा ना हो किसी प्रामाणिक व्यक्ति से आपके स्वभाव के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए जिसे हम प्रामाणिक मानते हो तो बिना देखे ही केवल श्रवण से ही हमारा प्रेम हो जाएगा जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से कहें मान लो हम ब्रिज बिहारी शरण जी को प्रामाणिक मानते हैं अब ये हमसे मिले हमने महाराज जी को नहीं देखा पर यदि हम इनको प्रामाणिक मानते इन्होंने वर्णन किया हमारे महाराज जी ऐसे हैं हमारे महाराज जी ऐसे हैं हमारे महाराज जी ऐसे हैं आप इनको प्रामाणिक मानते हैं तो बिना देखे हमारा प्रेम आप में हो जाए और भगवान के प्रामाणिक स्वभाव के वर्णन में व्यास वाल्मीकि प्रवृत्ति ऋषियों से अधिक कोई प्रामाणिक नहीं है हमारे पूर्वाचार्यों से अधिक कोई प्रामाणिक नहीं है ये सदग्रंथों में आर्ष ग्रंथों में भगवान के मंगल में दिव्य करुणा में स्वभाव का वर्णन करते हैं और वो स्वभाव का श्रवण भगवत भागवत चरित्रों के माध्यम से होता है इसलिए भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से भगवान में सहज प्रेम हो जाता है क्योंकि अस स्वभाव कहू सुन दे का सुनऊ न देगे रघुपति खगे रघु परिसम रहते I go. शरणम प्रेम भगवान से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में तो इसलिए भगवत प्रेम और दूसरा प्रेम का जो मुख्य प्रकार है वो ये है कि पराये से कभी प्रेम नहीं होता सदा अपने से प्रेम पराये में प्रेम नहीं होता जिस किसी के प्रति भी परायापन का भाव आ जाएगा प्रेम नहीं रहेगा अपने में प्रेम होता गांव देहात की बात बता रहे हैं आपको सुन के हँसी भी आएगी अब तो समय बदल गया सब जगह नहीं पुराने जमाने में तो गुड़ ही सबसे बड़ी मिठाई तो कहीं कोई मिठाई बायने में या किसी के उत्सव में कहीं से घरों में आ जाती अब संयुक्त परिवारों में बच्चे बहुत हैं मिठाई कम है तो माताएं अपने बालक को मिठाई लाइट बुझा के खिला देती दीपकों के जमाने थे दीपक बुझा करके और आसन में मिठाई रख लेती और चुपचाप कान में कह देती बोलना नहीं सोते सोते मिठाई खिला देती और मिठाई कम है खाने वाले परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या किया जाए तो अब देखो उसके अपने भी पुत्र हैं अपनी जिठानी के भी पुत्र हैं अपनी देवरानी के भी पुत्र हैं वो भी उनको माही मानते हैं वो भी उन पर वात्सल्य करती है लेकिन ये हमारा पुत्र है ये मानकर उसको लाइट बुझा के चोरी से भी मिठाई खिलाती है क्योंकि उसमें अपनापन होने के कारण प्रेम ज्यादा होता है तो जहाँ अपनापन होगा वहाँ प्रेम होगा अपना क्या है और पराया क्या है बहुत सीधा साधा सिद्धांत है जो कभी साथ नहीं रहता वो पराया है और जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो अपना है जो कभी साथ नहीं रहता वो है शरीर और संसार ये पराये हैं इनसे प्रेम करना इनमें प्रेम होना यही मोह है यही अज्ञान है यही राग है यही संस्कृति के चक्र में पढ़ने का हेतु है और श्री ठाकुर जी किसी अवस्था में जीव का साथ नहीं छोड़ते महाराज जी भूत प्रेत बन जाए तो भी अंतर्यामी रूप से उसके भीतर ही रहते हैं नरक में चला जाए रौरव नरक की यातना भोगने के समय भी कोई निकट नहीं होता उस काल में भी सर्वान्तर्यामी भगवान निकट होते हैं इसलिए जो कभी साथ ना छोड़े वो अपने और ऐसे केवल भगवान है ये दो बातें केवल समझ में आ जाएं और समझ में आते ही जीव का सहज प्रेम भगवान में हो जाता है और ये दोनों बातें समझ में आ जाती हैं भगवान की पूतना उद्धार लीला का श्रवण करने से भगवान के करुणा में स्वभाव का बोध होता है और भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते हैं। भगवान सदा साथ रहते हैं जीव का कल्याण करते हैं ये भी इसी चरित्र से पता चल जाता है और जब भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है तो भजन स्वाभाविक रूप से बनने लग जाता है उमा राम स्वभाव जिन जाना तिन ही भजन तज भाव आना इसलिए इस चरित्र का जो श्रवण करते हैं उन्हें भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और त्रिवर्ग की सिद्धि हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है श्री वृंदावन बिहारी इसके बाद शकट भंजन चरित्र है श्री बहुलासुराजा जनक कह रहे हैं कि हे भगवन धन्यो हंच हम भवता कर्मणा संगो भगवदीयाना दुर्लभो दुर्गटो ही। श्री श्रीकृष्णस्तर्भक साक्षात्भु भक्तवत्सला अद्भुतो चकार किं चिंत्र चरित्रम बद मे मुने बहुलासुराजा जनक कह रहे हैं हे नारजी हम धन्य हैं हम कृतार्थ हैं क्योंकि हमें दुर्लभ और दुर्घट भगवदीयों का संग प्राप्त हो गया भगवदीय भगवत धन्यवाद देने के योग्य वही है कृतार्थ वही है जिसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की संतों की चरण सन्निधि प्राप्त हो जाए वो धन्यवाद देने के योग्य है भगवान की आगे कौन सी लीलाएं हुई श्री नारद जी बड़े प्रसन्न भय बोले तो आपने बड़े सुंदर चरित्र को पूछा है क्योंकि संगम खलु साधु नाम सर्वेशम बेतनोतिषम ये इतना सुंदर वाक्य है महाराज जी गर्ग सिंह का नारद जी का कि जगह जगह लिखवाने लायक वाक्य है इतना सुंदर वाक्य है संगम खलु साधु नाम सर्वेशमो बीतनोतिषम खलु निश्चय ही साधुना संगम निश्चित ही संतों का जो समागम है वह सभी के कल्याण का विस्तार करता है, है? संगो भगवदीयाना संगम खलु साधूना सर्वेशम वितनोतिषम संगम खलु साधुनाम सर्वेशम वेतनोतिषम समस्त जीवों के कल्याण का विस्तार करता है संतों का साहचर्य इसलिए भगवान से और कोई प्रार्थना करे न करे कामना नहीं करनी चाहिए इच्छा नहीं करनी चाहिए पर हमें इस शरीर के अंतिम श्वास तक संतों का संग मिले ये कामना भी कामना नहीं है ये निष्कामता को जन्म देने वाली है इसलिए यह कामना भगवान से करनी चाहिए हे प्रभु अंतिम क्षण तक आप ऐसी कृपा करें आपके प्यारे संतों का संग हमें मिलता रहे महाराज जी संतों के संग की बड़ी विशेषता है आप याद न करना चाहो भगवान को तो भी इन भगवान के प्यारे भक्तों का संतों का दर्शन करके बिना ही प्रयास के इनको देखकर भगवान याद आ जाते हैं और भगवान को याद करने बैठो और संतों का अपराध बन जाए इन संतों से विमुख हो जाओ तो भगवत स्मृति के नाम पर बैठोगे पर स्मृति भगवान की ना होकर भोगों की होगी विषयों की होगी पदार्थों की होगी इसलिए संतों का साहचर्य सदा बना रहे संतों का संग सदा बना रहे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हमारे पूज्य कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी विराज रहे हैं और भी सभी पूज्य संत विराज रहे हैं हमें पूज्य बक्सर वाले अनंतश्री सम्पन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी का एक संस्मरण याद आता है गोरे जी में कथा चल रही थी तो उन्होंने एक संस्मरण अपना सुनाया बोले एक बुजुर्ग संत वयोवृद्ध संत उन्होंने आकर हमसे पूछा मामा जी आप आओ महाराजी जय हो देखिए एक बहुत अच्छी हमारे वृंदावन की विभूति परम विद्वान संत श्री वृंदावन शरण जी कृपा करके पढ़ाई श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे यहाँ कुर्सी लगा ये बहुत अच्छे महापुरुष विद्वान महापुरुष हैं हम लोगों का सौभाग्य है श्री वृन्दावन बिहारी तो हम जो बात निवेदन कर रहे थे उसको बहुत संक्षिप्त में कह दें तो मामा जी ने सुनाया एक वयोवृद्ध संत ने आकर हमसे कहा कि आप इतने रुग्ण हैं अस्वस्थ हो गए हैं और जब देखो तब आप घूमते ही रहते हैं कभी ट्रेन में कभी प्लेन में तो कभी कार में तो कभी मंच पर एक जगह स्थिर नहीं रहते और कहते कमर में दर्द है घुटने में दर्द है लाठी टेक कर चलते हैं एक जगह स्थिर क्यों नहीं हो जाते हैं? तो महाराज जी ने बताया कि हमने उन बद्ध संत को कहा कि सरकार क्या कहें कपाल में यही लिखा के लाए हैं अटकना भटकना तो जो लिखा है